तो अंदे ंदे भगवन ईश्वर पुराग मूर्ति विभागिने व्योमेहाय दक्षिणाूर्ते नमः ओ शाति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर प्रचलित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ का आज अष्टम दिवस में हम लोग तैत उपनिषद विचार करेंगे कल भी हम लोग तैतरीय उपनिषद का विचार कर रहे थे इसमें द्वितीय ब्रह्मानंद बल्ली में पांच कोष का विचार आरंभ में दिखाया गया और इसमें सबसे जो बाह्य कोष होता है वो क्या है अन्नमय और अन्नमय का अंदर प्राणमय प्राणमय के अंदर अनुमय उसके अंदर विज्ञानमय और अंतिम कोष हो गया आनंदमय हम लोग यह आनंदमय कोष का कल विचार देख रहे थे आप लोगों के सामने सभी के सामने ग्रंथ है उसमें देख सकते हैं हम लोग यह आनंदमय कोष इसको भी पक्षी के साथ तुलना किया गया जैसे पक्षी का पांच अवयव एक शिरा एक दक्षिण पक्ष एक उत्तर पक्ष एक मध्य भाग और एक पुछ इसी प्रकार के आनंदमय कोष में भी ये पांच अंश कहा गया तो आनंदमय कोष का जो शिरा हुआ वो किस चीज़ को आनंदमय कोष का सिर कहा गया प्रिय प्रिय अर्थात तो जो वस्तु प्रिय है हमारे सामने उपस्थित होने से हमारे अंतःकरण में एक वृत्ति होती है सुखाकार वृत्ति उसको प्रिय वृत्ति कहते हैं वास्तविक वो वस्तु प्रिय वृत्ति का जनक नहीं है अगर वो वस्तु प्रिय वृत्ति का जनक होता निरपेक्ष वस्तु अगर प्रिय वृत्ति का जनक होता तो सभी के लिए वो प्रिय वृत्ति का जनक होता किंतु ऐसा नहीं है कोई पदार्थ है उसका दर्शन होने से किसी को सुख होता है सुखाकार वृत्ति होती है सभी को होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी को देखने से दुखाकार वृत्ति भी हो सकती है जब उन लोग सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ वो बात सब बताते हैं वही एक ही पदार्थ किसी के लिए शत्रु का उद्रेक करेगा किसी के लिए रजस का देखने से दुख होगा और कोई उसको देखेगा तो मोहग्रस्त हो जाएगा उसका बुद्धि कार्य नहीं करेगा इसलिए विषय वास्तविक वृत्ति का साक्षात कारण नहीं है अर्थात विषय उसमें सहकारी है किंतु वास्तव यह होता है कि हमारी इच्छा इच्छा जिस विषय को लेकर के होती रहती है वह इच्छा हमारे सुख को आवरण करता रहता है और जो विषय प्राप्त हो जाता है तो वो इच्छा मिट जाती है मिट जाने से जो इच्छा आवरण करता था वो नहीं रहा नहीं रहने से वो सुखाकार वृत्ति हम कहते हैं अर्थात अभी और इच्छा ये नहीं है ये इच्छा ही आवरण करता था इच्छा और अगर इच्छाकार हो जाता है तो फिर सुखाकार नहीं होता है इच्छा जितना प्रबल है वो वस्तु जब हो जाता है सामने आ जाता है कहते हैं कि सुख भी उतना प्रबल हो उसको लगता है प्रिय वस्तु का दर्शन से जो अंतकरण वृत्ति होती है उसको प्रिय वृत्ति यहाँ शिव शब्द से कहा गया यह अंतकरण का एक वृत्ति है परिणाम है और इसका दक्षिण पक्ष किसको कहा गया मोद मोद अर्थात तो जो प्रिय वस्तु है जब उस वस्तु में हमारा स्वाम्य आ जाता है हम उसका मालिक बन जाते हैं वो हमारे अधीन में आ जाता है तब तो ये एक अलग प्रकार की सुख होता है जैसे कहते तो ना दुकान में कुछ अच्छा पदार्थ देखा अच्छा अर्थात तो अपने को अच्छा लगा तो सुंदर लगा तो उसको उठा करके ला के रख दिया मान लीजिए गया था देखा कोई किताब देखा अच्छा ये तो गीता जी के ऊपर इनका किताब है अच्छा लगा ला करके रख दिया कमरे में आगे तो उसको पढ़ने का समय भी नहीं रहा कहते हैं अब उसको प्रियाकार वृत्ति नहीं करता है किंतु वो किताब मेरे पास है अभी उसके ऊपर स्वाम्य बुद्धि हो गई इस प्रकार की सुख अधिक सुख होता है मैं उसका मालिक हूँ अभी उसको देखता भी नहीं वो ग्रंथ को फिर भी अपने जो मालिकपन है स्वाम्य बुद्धि है उससे ये सुख होता है ये अधिक ऊंचा सुख होता है और प्रिय वृत्ति से ये मोद वृत्ति अधिक स्थायी अधिक काल रहता है क्योंकि प्रिय वृत्ति तो जब देखेगा ग्रंथ को खोलेगा कुछ देखेगा सामने में ग्रंथ तो प्रियवृत्ति होगा किंतु तो स्वाम्य बुद्धि ये तो दीर्घ काल तक रहेगा आगे मोद मोद हो गया अर्थात हर्ष प्रमोद अर्थात प्रकर्ष मोद अधिक सुख वो ग्रंथ खोला फिर उसमें ऐसा कुछ विषय अवतारण किया गया जो पढ़ करके बहुत आनंद हुआ तो इसको कहा जाएगा प्रमोद अरे प्रमोदो वृत्ति वो तो आप जितने समय उसको अर्थात तो उससे सुख ले रहे हैं साक्षात तो उसको भोग करके वो प्रमोदो वृत्ति ये भी इतने अधिक स्थायी नहीं है जैसे भोजन का मामले में देख लीजिए दर्शन के मामले में जितने समय देखते हैं उतने समय लगेगा जितने समय आप खाते हैं कोई स्वादिष्ट भोजन उतने समय तक प्रमोद वृत्ति होगा किंतु अगर वो स्वादिष्ट पदार्थ हमारे कमरे में है डब्बा में है नहीं मेरे पास से ये प्रमोद वृत्ति के अपेक्षा मोदो वृत्ति का स्थायित्व अधिक है प्रिय वृत्ति का अपेक्षा भी मोद वृत्ति ये इसकी स्थायित्व तो अधिक है मालिकपनः बहुत बड़ा आनंद देता है तात्पर्य यह कहने का ये जो तीनों प्रकार के होते हैं यह अंतकरण वृत्ति हुए तो उस समय में लगता है कि मेरे को ऐसे सुखाकार वृत्ति होती है और चतुर्थ कहा यह हो गया उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष आगे चतुर्थ आत्मा शब्द से वहां कहा जाता है किसको कहा गया आनंद यह आनंद होता है जो हमको सुसुप्ति में अनुभव होता है उस आनंद को यह आत्मा शब्द से कहा गया क्योंकि आत्मा शब्द से शुद्ध ब्रह्म को नहीं कहा जाएगा पुच्छ शब्द से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस प्रकार कहते हैं तो जो पुच्छ होगा वो धड़ नहीं होगा अलग अलग दो होंगे अगर हम पुछ को शुद्ध ब्रह्म के शुद्ध ब्रह्म कहते हैं इसलिए आत्मा शब्द से जो कहा गया वो सुसुप्ति आनंद कारण आनंद उसको कहा जाएगा आ, यह जो कारण आनंद हुआ जो आत्मा शब्द से कहा गया जो धृढ़ अंश हम सोच सकते हैं तो यह कारण आनंद बाकी जो तीन वृत्ति आनंद हुए ये तीन वृत्ति आनंद में ये कारण आनंद अनुष्यूत है ऐसे वहाँ भाष्यकार कहते हैं तो जो कारण आनंद हुआ तो वह क्या पदार्थ है कहते हैं सुसूप्ति अवस्था में अंतकरण की वृत्ति होती है नहीं होती अंतकरण स्वयं लीन रहता है तो उसमें फिर क्या रहती है अविद्या तो अविद्या में जो चैतन्य ब्रह्म का प्रतिबिंब हो जाना तो इसको कहते हैं कि कारण आनंद जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब हो गया अब वो दर्पण भी प्रकाशित तो दिखेगा इसी प्रकार के जो आनंद रूप ब्रह्म है वो जो अविद्या में प्रतिबिंबित तो हो जाते हैं उस आनंद को कहा जाता है कि ये कारण आनंद और वहाँ भाष्यकार कहते हैं कि यह जो कारण आनंद है वही तीनों वृत्ति आनंद में अनुष्युत हुए हैं अर्थात तो मानना पड़ेगा जो कारण आनंद वो शुद्ध आनंद है ना प्रतिबिंब है प्रतिबिंब है अभी उस प्रतिबिंब को हम बाकी तीन वृत्ति में और प्रतिबिंब करवाएंगे तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ऐसे मानना पड़ेगा यहाँ थोड़ा कठिन होगा कि कहेंगे कि आप एक प्रति जो स्वयं एक प्रतिबिंब है तो उसको और एक प्रतिबिंब में अनुचित तो कैसा करवाएंगे अगर आपको करवाना है आप क्यों बिंब को अनुचित तो, अनुचित था तो अनुगत गया हुआ है आप बिंबों को सीधा क्यों अनुगत नहीं करवा रहे हैं जैसे सुसुप्ति अवस्था में चिद्ध ब्रह्म आनंद ब्रह्म वो प्रतिबिंबित तो हुआ अविद्यावृत्ति में ऐसे जो चिद आनंद ब्रह्म है वो भी अंतकरण वृति में प्रतिबिंबित तो हो जाए आप क्यों कहते हैं कि यह जो कारण आनंद हुआ वो प्रतिबिंबित तो होगा तो इस प्रकार की कठिनाई होने से तो कहते हैं कि जो कारण आनंद है उसको आप प्रतिबिंबित तो आनंद नहीं मान करके अवच्छिन्न आनंद मान लीजिए फिर प्रतिबिंब को पुनः प्रतिबिंब करवाने से बेहतर है बिंब को प्रतिबिंब करवाना जैसे पंचदशिकार कहते हैं ना पंचदशिकार कहते हैं जीव भी एक प्रतिबिंब है और ईश्वर भी प्रतिबिंब प्रति है जीव किसमें प्रतिबिंबित होता है अविद्या में और ईश्वर माया में दो अलग अलग उपाधि हो गया अलग अलग उपाधि में एक ही बिंब चैतन्य प्रतिबिंबित तो होता है तो यहाँ भी लोग कहेंगे कि आप एक प्रतिबिंब को दूसरे में क्यों प्रतिबिंबित तो करवा रहे हैं एक ही बिंब को दोनों में प्रतिबिंबित तो करवा लीजिए ये तरक संगत है इसलिए इस समाधान देने के लिए ये सायण महर्षि ने कहें कि आप इस प्रकार की विचार को मान लीजिए कि अभी ये अवच्छिन्न चैतन्य है जो कारण आनंद है वो प्रतिबिंबित तो चैतन्य नहीं है अवच्छिन्न चैतन्य दृष्टांत तो समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जो ट्यूबलाइट है मान लीजिए ये चार फुट लंबा है अभी चार फुट से आप तीन फुट को कवर कर दीजिए कपड़ा में अथवा कागज़ में कैसे कवर कर दीजिए जो कि वो दिखेगा नहीं अभी हमको कितने अंश दिखेगा एक फुट दिखेगा ये जो एक फुट हुआ ये परिच्छिन हुआ और जो एक फुट हमको दिखेगा ये प्रकाश दिखेगा ना अंधकार दिखेगा प्रकाश दिखेगा हम कहते हैं कि ये परिच्छिन हुआ किंतु तो अभी वो जो एक फुट में प्रकाश है अगर ट्यूबलाइट ये चार फुट नहीं रहेगा पूरा वो एक फुट खाली काट करके निकाल लेंगे वो प्रकाश होगा क्या नहीं होगा हमको एक फुट में प्रकाश दिख रहा है किंतु ये प्रकाश वास्तविक चार फुट ट्यूबलाइट का ही है पूरा नहीं दिख रहा है किंतु प्रकाश का स्रोत जो है उत्स है वो चार फुट ट्यूबलाइट है हम उसको केवल एक अंश एक फुट अंश को ही ग्रहण कर रहे हैं किंतु है प्रकाश तो पूर्ण ट्यूबलाइट का इसी प्रकार की यह जो कारण आनंद है जीव आनंद कहा जाएगा यह है वस्तुतः ब्रह्मानंद अपरिचिन्न व्यापक आनंद किंतु इसको मान लिया कि ये परिच्छिन आनंद है तभी इस प्रकार कि ये कोई और प्रतिबिंब नहीं है जो हम एक फुट में प्रकाश देख रहे हैं ये कोई प्रतिबिंब है क्या प्रतिबिंब नहीं है तो इस अविच्छिन्न आनंद को हम आगे प्रतिबिंबित तो करवा लेंगे अगर हमको ग्रहण करने में कठिनाई होता है कि प्रतिबिंब को क्यों प्रतिबिंब करवाएँ एक ही बिंब को करवा सकते हैं तो इसका यह समाधान देते हैं तो प्रतिबिंब को प्रतिबिंब क्यों करवाना अर्थात तो कारण आनंद को व्यक्ति में बाकी तीन जो प्रिय मोद प्रमोद में लेना क्यों जरूरी है आप क्यों ले रहे हैं कहते हैं भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यही जो आत्मा आनंद है कारण आनंद है दृढ़ अंश है ये अनुगत होता है बाकी तीन में तो भाष्यकार का ये वचन को सिद्ध करने के लिए ऐसे वहाँ विचार देते हैं आप अवच्छिन्न आनंद मान लीजिए और यह अनुगत हो जाएगा यह एक अंश विचार हुआ दूसरे अंश कहते हैं कि यह जो आनंदमय कोष ये किसके अंदर में है न मतलब यहाँ जो विचार चल रहा है पांच कोष चल रहा है विज्ञानमय कोष के अंदर में है और यह जो आप कह दें कि प्रिय मोद प्रमोद ये तीन वृत्तियाँ होते हैं ये मन का वृत्ति होते हैं क्योंकि उस समय जिस समय प्रिय मोद प्रमोद होता है उस समय में विचार करके ये वृत्ति नहीं होता है सामने में पदार्थ आ गया प्रिय आकार वृत्ति हो गई स्वाम्य आ गया उसके पदार्थ मेरा है तो मोद आकार वृत्ति हो गया जिस समय उसको ग्रहण किया उस समय में विचार नहीं करता ये बढ़िया लगता है इसलिए मेरे को प्रमोद आकार वृत्ति होनी चाहिए ऐसा विचार करता है नहीं इसलिए ये तीनों वृत्ति ये विज्ञानमय कोष का भी नहीं है ये मनोमय कोश का ही वृत्ति है तो अभी मनोमय कोश का वृत्ति है प्रिय मोद प्रमोद ये तीनों और आप उसको आनंदमय कोश में मान करके कहते हैं विज्ञानोमय का अंदर है अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय ऐसा कहते हैं वृत्ति है मनोमय कोश का और इसको कहते हैं कि विज्ञानोमय के अंदर है ये विरुद्ध पड़ता है तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि वृत्ति तो है मनोमय कोश का ठीक है किंतु इसमें प्रतिबिंबित तो कौन हो रहा है जो आनंदमय जो कारण आनंद कहते हैं उसको अवचिन्न आनंद माने प्रतिबिंब आनंद माने जो भी माने तो यह उसमें प्रतिबिंबित तो होता है वृत्ति किसका हो रहा है मनोमय का और उसमें प्रतिबिंबित तो कौन हुआ आनंदमय प्रतिबिंबित तो हुआ और आनंदमय प्रतिबिंबित होने से मनोमय कोश का जो वृत्ति हो रहे हैं वो भी आनंद जैसा भान हो रहा है जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में होने से दर्पण भी प्रकाशमान होता है तो आनंदमय कोश के चलते मनोमय कोश में यह आनंद का प्रकाश होने से यह तीनों को भी आनंदमय कोष जैसा मान लिया गया है तो मनोमय कोष का किन्तु आनंदमय कोषा जैसा मान करके उनको दिखाया जा रहा है कि ये प्रिय मोद प्रमोद ये शिरा और दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष इस प्रकार की यहाँ यह सब विचार दिखा रहे हैं शास्त्र का जब हम अधिक अधिक विचार करते हैं तब तो ये सब ये विचार हम लोग का तो वास्तविक ये विचार हम को कोई छः आठ महीना पहले महाराज श्री के कृपा से ही प्राप्त होता है नहीं तो शास्त्र का ये सब समाधान करना हम लोग आपस में खूब विचार करे स्वामी जी थे बिराजानंद जी थे हम लोग खूब विचार किए समाधान नहीं हुआ महाराज जी एक बात कहते हैं कि देखिए जो प्रिय मोद प्रमोद होता है आनंदमय का कहा जाता है किंतु ये विषय सापेक्ष हुआ इच्छा इसमें कारण है किंतु इसमें विषय होकर के वृत्ति होता है अगर विषय होकर के वृत्ति होता है सुसुप्त अवस्था में जो कारण आनंद रहता है वो क्या विषय होकर के कोई वृत्ति होता है क्या नहीं होता है अगर ये विषय होकर के वृत्ति नहीं होता है तो ये आनंदमय कोष का अवयव ये हो ही नहीं पाएगा इसलिए यह तो अंतकरण का परिणाम होगा आप लोग इसका समाधान खोजिए कहीं ना कहीं कुछ दिया होगा किंतु ये अंतकरण का मन का परिणाम होगा महाराज शास्त्र का एक बात ऐसे पकड़ते हैं कहेंगे इसी के आधार पर आपको खोजना होगा ये तो आनंदमय को सका अवैव होगा ही नहीं फिर हम लोग खोजे तो कुछ मिला इसका समाधान मिला और कल जो हम लोग अहंकार वृत्ति कैसे ब्रह्माकार वृत्ति होता है ये भी महाराज श्री का कृपा से प्राप्त होता है वहाँ भी महाराज श्री कहे कि देखिए ब्रह्माकार वृत्ति से अविद्या का नाश होता है अविद्या का नाश जिससे होगा वो निश्चित रूप से प्रमाण वृत्ति होना चाहिए और शास्त्र कहता है कि यह प्रमाण से होता है इसलिए यह अहंकार वृत्ति तो अविद्यावृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कभी भी अविद्या का परिणाम तो नहीं हो पाएगा वो प्रमाण वृत्ति ही होगा और प्रमाण कौन है कहते महावाक्य किंतु जिस समय में जिसको अहमाकार वृत्ति हो रहा है आगे उसका ब्रह्माकार वृत्ति हो गया वहाँ कहाँ उसको महावाग्य तो कोई स्मरणीय नहीं है अभी महावाक्य बुद्धि में आया नहीं उसका विचार भी नहीं किया तो ये कैसे ब्रह्माकार वृत्ति हो गया तो महारी वहाँ कहते हैं कि नहीं देखो यह ब्रह्माकार प्रमाणवृत्ति ही होना पड़ेगा जिससे कि अज्ञान का नाश होगा आगे समाधान विचार करके खोजना है किंतु होगा तो शास्त्र जैसा कहता है अर्थात ये सबसे हम वही सीखते हैं कि महारष्री पहले कहेंगे शास्त्र इस जगह में यह कहता है हमारे सारे बुद्धि को इसी दृष्टि में यह लगाना है फिर विचार करके यह निर्णय सब होता है वही अहंकार वृत्ति कैसे फिर ये ब्रह्माकार वृत्ति होती है आनंद में कुश का तीन जो प्रिय मोद प्रमोद यह तो वास्तविक अंतकरण का परिणाम सुखा आ, प्रिय आकार मोद अर्थात स्वाम्य और प्रमोद अर्थात भोग ये तीन वृत्ति हुए मध्य भाग जो कारण आनंद कहते हैं और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा जो शुद्ध आनंद तो एक हो गया शुद्ध आनंद और एक हो गया कारण आनंद और बाकी तीन हो गए वृत्ति आनंद इस प्रकार की आनंदमय कोष में पांच चीज हैं उसमें आनंदमय कोश का स्वयं का कितना वृत्ति है कितने अंश हैं आनंदमय कोष में पांच आया एक तो हो गया पूच्छ जो कि शुद्ध हुए ब्रह्म एक हो गया कारण आनंद और बाकी तीन हो गए वृत्ति आनंद उसमें आनंदमय कोष शब्द से साधारणतः तो जिसको कहा जाता है वो केवल एक ही है कारण आनंद जिसको आत्मा शब्द से कहा गया बाकी ये कहते हैं वो शुद्ध शुद्ध चैतन्य है वो पुच्छम पुच्छम अर्थात जिसमें यह आनंदमय कोश प्रतिष्ठित तो होता है क्योंकि पुच्छ शब्द का अर्थ कहा गया प्रतिष्ठा तो प्रतितिष्ठति इति प्रतितिष्ठते अनैन प्रतितिष्ठते प्रतितिष्ठति इति प्रतिष्ठा अर्थात जिसके द्वारा वो स्थिति को प्राप्त करता है ये कारण जो कारण शरीर हुआ आनंदमय कोष हुआ ये किसके द्वारा प्रतिष्ठित होगा शुद्ध चैतन्य इसलिए पुच्छ शब्द से शुद्ध भ्रमण लिया गया और बाकी तीन तन तो मन, मन का परिणाम है इस प्रकार की यह आनंदमय कोश का विचार होता है आगे कहते हैं यह जो आनंदमय कोश और आनंदमय कोश का जो अधिष्ठान हुआ शुद्ध ब्रह्म इस विषय में आगे दिखाते हैं लोगों की कैसी धारणा है असन्द सब असद ब्रह्मेति वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद सतमेन तथो विदुरी तस्वारी आत्मा यूस पूर्वस्य अथातो नु उता प्रश्ना उत विन्मूंगलोक प्रेत कशन ग आहु विद्वान्नूंगलोक प्रेत कशित्मता उ शो कामयत बहुश्याजाई स तपोतप्यत सपस्तंग असृजत यदिदं किंच तत्सवा तदव्रवेश तदनुप्रवेश सच त्यच्चाभवत निर चा निरुक्त चलयन च निलन चाज्ञानं सत्यं चा नृत शो है नच सत्यंग नृत चत्यम चा, अभवत यदिदिंच तत्सत्यचक्ष्यते तदप्येश्लोको बोति असन एव सब असद ब्रह्म असद ब्रह्मेत ब्रह्म, जो ब्रह्म असत है इस प्रकार के अर्थात उसका मान्यता है कहते हैं वो भी स्वयं असत हो जाता है क्योंकि ब्रह्म परम पुरुषार्थ है और जो ब्राह्म नहीं है इस प्रकार के स्वीकार करता है उसके लिए परम पुरुषार्थ कुछ रहा ही नहीं तो बाकी उसका जीवन कहते हैं कि ये व्यर्थ हुआ पुरुषार्थ के लिए अर्थात योग्य ही नहीं रहा बाकी जो करता रहता है कहते हैं अर्थ काम में चलेगा तो ये सब अपुरुषार्थ उसका जीवन तो अपुरुषार्थ संबंधी ही हो गया इसलिए कहते असत हो गया वो स्वयं व्यक्ति ही असत हो गया क्योंकि पुरुषार्थ संबंधी और उसका जीवन नहीं रह गया तो जीवन अगर पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ के दिशा में नहीं जा रहा है कहते हैं कि असत वो अर्थात तो व्यक्ति विद्यमान हो करके भी अविद्यमान जैसे हो गया व्यर्थ हुआ जीवन और अस्थि ब्रह्मी चेत वेद ब्रह्म है इस प्रकार की जिसकी मान्यता है तो कहते हैं कि एनम ततो संतम विदु तो उसको बाक़ी विद्वान लोग कहते हैं कि यह सत्पुरुष है उसके इस प्रकार की मान्यता कहते हैं उसको अनुभव हुआ है ब्रह्म में ही हूं इस प्रकार के परमार्थ तत्व को जो आत्मत्व ने जान लिया उसको बाकी विद्वान लोग भी कहेंगे ये सत्पुरुष है एनम संतम विदु अन्य लोग इसको सत्पुरुष कहेंगे जो अनुभव कर लेता है इस ब्रह्म को तस्य तस् शारीर आत्मा अभी कौन सा कोश का विचार चल रहा था आनंदमय कोष यह आनंदमय कोष किसके अंदर में है विज्ञानमय कोष इसलिए शरीर कौन होगा और शारीर कौन होगा शरीर कौन होगा विज्ञानमय कोष और शारीर आनंदमय कोष। अभी कहते हैं तस्य एस शारीर एस शारीर एस शारीर।, शारीर।, शारीर से आनंदमय और तस्य तस् कह करके विज्ञानमय ये विज्ञानमय हो गया शरीरम और तस् शारीर शारीर आनंदमय को सो वही आत्मा आत्मा अर्थात जो अंदर में रह करके उसको पूर्ण करता है यह पूर्व से पूर्व अर्थात बाह्य से बाह्य कौन है विज्ञानमय तो यह पूर्व से शारीर आत्मा तो यह शब्द से यह पूर्व से बाह्य से आत्मा तो यह कह आनंदमय आनंदमय पूर्व से पूर्व से अर्थात विज्ञानमय से ये उसका शारीरिक आत्मा यहाँ तक ये कोष का विचार हो गया तो कोष विचार पूरा होने के बाद आचार्य विचार व्याख्यान कर रहे थे श्रोता शिष्य सुन रहे थे अभी अथ अथ अर्थात अनंतरम ये सब कोषों का श्रवण होने के बाद अभी अंतिम कोष हो गया आनंदमय कोष आनंदमय कोष का प्रतिष्ठा कौन हुआ ब्रह्म उसको पूछा शब्द से कहा गया अभी संशय होता है कि ऐसा कोई ब्रह्म है क्या क्योंकि यह तो सामान्यतः अनुभवों में नहीं आता है इसलिए कहते हैं अथ अतो अनुप्रश्ना तो ये श्रोताओं का यह प्रश्न होता है उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कशन गच्छति अविद्वान प्रेत्य कशन अविद्वान प्रेत्य अमुम लोकम ग उत अर्थात संशय करता है कोई अविद्वान अर्थात जो इस तत्व को ऐसा कोई पदार्थ है जिसको ज्ञान नहीं है वह प्रत्यय प्रत्यय अर्थात मृत्यु शरीर त्याग के बाद तो शरीर त्याग अर्थात प्रत्यय खाली शरीर त्याग का बात नहीं है अर्थात इसमें तादात में छूट जाना कश्चन गच्छति कोई इसको प्राप्त करता है जब गच्छती प्रश्न करते हैं तो एक कोटि का होता है ना दो कोटि को होगा जैसा कहते हैं कि कोई गंगा जी में गया है क्या ऐसे प्रश्न करेंगे इसका अर्थ ये भी हो सकता है शायद कोई गया भी नहीं है ये दो कोटि को हो जाते हैं द्वी कोटि का तो जब कहते हैं कि कश्चन गच्छति यहाँ दो प्रश्न आ गए आहो विद्वान अमम लोकम प्रत्यय कश्चन समस्ुता इति विचार तो करते हैं तो विचार्य मणान क्लुति समझुत समुते इस प्रकार के अथवा कोई विद्वान इस लोक से अर्थात मर करके उस लोक को प्राप्त उस ब्रह्म को प्राप्त करता है क्या तो ये भी प्रश्न हुआ तो प्रश्न होने से इसमें कितने कोटि आ जाएंगे दो कोटि आ जाएंगे विद्वान के विषय में दो कोटि आ गया था विद्वान के विषय में दो कोटि आ गया तो कुल मिला करके कितने प्रश्न हो जाएँगे चार प्रश्न हो गए तो इसलिए कहा गया कि अनुप्रश्नाशन अनु में क्या वचन है प्रथमा बहुवचन तो बहुवचन होने के लिए कम से कम अनुप्रश्ना कहने के लिए आपको तीन प्रश्न कम से कम होना चाहिएगा तो चार प्रश्न हो गया इसलिए अनुप्रश्ना तो अनु अनु अर्थात अनुप्रश्ना अनुअर्थात पश्चात आचार्य वाक्य श्रवण के बाद अभी श्रोताओं को यह प्रश्न होता है ये चार प्रश्न हुए अथवा इस प्रकार के भी इसका विचार ले सकते हैं में जो बहुवचन कहते हैं आप दे कि आप कह दिए कि आनंदमय कोश का जो प्रतिष्ठा है वो ब्रह्म है ऐसा कोई ब्रह्म है अथवा नहीं है तो यह प्रथम प्रश्न होगा कहीं ये प्रश्न क्यों होगा कते आगे आप पूछते हैं कोई अविद्वान उस ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता है कोई विद्वान उस ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता है यह प्रश्न तो तभी बनेगा अगर ब्रह्म कोई पदार्थ पहले हो तो, तो यह प्रथम प्रश्न होगा कि ब्रह्म अस्ति नास्ति बा और आप प्रथम भी कह दिए असन एवसती असत ब्रह्मेती वेद चेत अस्थि ब्रह्मेती चेत वेद संतम वो दोनों वाक्य में चेद लगाया अगर चेद लगाते हैं तो हमको प्रश्न बनेगा वो ब्रह्म है अथवा तो नहीं है तो इसलिए प्रथम प्रश्न होगा ब्रह्म है अथवा तो नहीं है द्वितीय प्रश्न हो जाएगा अविद्वान उसको प्राप्त करता है नहीं करता है कहते अविद्वान कैसे प्राप्त करेगा कहते ब्रह्म निष्क्रिय है वो किसी को मना करेगा किसी को निषेध नहीं करेगा नहीं करने से अविद्वान भी प्राप्त कर ले सकता है तो अगर अविद्वान प्राप्त कर सकता है और उसमें कहेंगे प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है तो अगर अविद्वान कर नहीं सकता है ब्रह्मों को तो कोई द्वेष नहीं है अगर अविद्वान नहीं कर सकता है विद्वान को क्यों बोल देगा आप हमारे पास आ जाइए तो विद्वान भी प्राप्त शायद नहीं कर सकता है इसलिए आगे प्रश्न हो गया कि विद्वान भी प्राप्त करता है क्या इस प्रकार की तीन प्रश्न हुआ ये जो द्वितीय पक्ष हुआ कि उसमें प्रथम प्रश्न है ब्रह्म है अथवा नहीं है इस विषय का आगे प्रमाण दे रहे हैं यह ब्रह्म है इसलिए कह रहे हैं कि शो अकामयत तो शो अर्थात जो यह आनंदमय कोष का अधिष्ठान कहा गया कहते तो उसने कामना किया और यह सह कौन है कहते हैं कि तस्माद व ये तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत कह कर करके जो ब्रह्म को कहते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम वह ब्रह्म उसी के लिए अभी कहते हैं क्योंकि प्रकरण उसी का चल रहा है तो, ब्रह्मविद आपनोति परम कह करके वह ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंत कहा गया उसी से आगे आकाश आदि की सृष्टि अंतिम अन्नमय कोष उसके अंदर अंदर कह करके विज्ञानमय को स अधिष्ठान जिसको कहा गया सह अर्थात तो वही ब्रह्म अकामयत अकामयत अर्थात वो कामना किया क्या कामना हुई उसमें कहते हैं बहुश्यांग प्रजाए मैं बहुत हो जाऊं और मैं ही प्रजारूपेण उत्पन्न हो जाऊं प्रजाए अर्थात तो मैं ही उत्पन्न हो जाऊं जा, स तपोतप्यत इस प्रकार की सृष्टि के कामना करके उस ब्रह्म ने तप किया तप किया अर्थात इस प्रकार की जो जीव सब तप करते हैं वो नहीं है हम लोग मुंडक में देखे हैं यह सर्वज्ञ सर्वभेद यश ज्ञानमय तप ईक्षण मात्र होना सृष्टि विषय का आलोचना होना सृष्टव्य पदार्थ विषय का आलोचना इसी को तप का गया अर्थात ज्ञानमय तप सा तपस तपस्तप्वा उस ब्रह्म यह आगे विचार करके आगे सृष्टि के विषय में इदम सर्व असृजत इदम सर्व यह सब सृष्टि किया इदम सर्व कहने से क्या कहते हैं यदिदम किंच ये जो कुछ हमारे बुद्धि में आ रहा है ये सब कुछ <coughs> तत्सृष्ट तदेवा नुप्राविशत तत तद ब्रह्म कर्तावाचक शब्द है सृष्ट्वा उस ब्रह्म ने यदिदम किंच को सृष्टि करके तदेव अनुप्राविशत तद शब्द से वही ब्रह्म ब्रह्म इस जगत को सृष्टि करके उसी में प्रवेश किया अनु अनुपश्चात प्रविशत तो प्रवेश किया तो प्रवेश किया मतलब कहते हैं उपलब्ध होना यही प्रवेश करना जैसे बुद्धि तादात्म्य हो करके प्राण तादात्म्य होकर के उपलब्ध होना कोई जीवो कहता है कि मेरे प्राणन क्रिया हो रहा है मैं जान रहा हूँ इस बुद्धि तादात में प्राण तादात में हो करके उपलब्ध होना यही प्रवेश हुआ अर्थात वास्तविक कोई अधिष्ठान अध्यस्त पदार्थ में प्रवेश अध्यस्त रूपेण नहीं हो जाएगा जैसे कहा जाएगा रज्जु सर्प में प्रवेश किया है कैसा कहते हैं सत्ता स्फूर्ति देकर के ही प्रवेश करना अर्थात उपलब्ध होना नाम रूप के साथ तादात्म्य करके सत्ता स्फूर्ति का उपलब्ध, होन, उपलब्ध होना उपलब्धि होना यही प्रवेश हुआ उपाधि के साथ तादात्म्य हो करके उपलब्ध होना तद अनुप्रवेश्य तद वह ब्रह्म अनुप्रवेश करके सच च्यज च अभवत सत अर्थात मूर्त ये जो मूर्त पदार्थ होते हैं वो चक्षुर्ग्राह्य होंगे होंगे उसमें रूप है और त्यत त्यत अर्थात तो अमूर्त पदार्थ जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते हैं वही ब्रह्म मूर्त भी बन गया और अमूर्त भी हो गया निरुक्तम च निरुक्तम निरुक्तम जो निरूपण जिसका हो पाएगा नाम रूपात्मक ये सब निरूपण योग्य अनिरुक्तम निरूपण अयोग्य नाम रूप ये सब लेकर के जिसका निरूपण नहीं हो पाएगा अनिरुक्तम अव्याकृत अवस्था जिसको कहेंगे और निलयनम च अनिलयनम च निलयनम साश्रयम जिसका कोई आश्रय है अनिलयम अनिलयनम जिसका कोई आश्रय नहीं है जो कारण होता है उसका और कोई आश्रय नहीं है विज्ञानम बिझ्यानं च विज्ञानम च विज्ञान में अर्ष आदि अच्छ मानेंगे अर्थात विज्ञानवान विज्ञानवान अर्थात विज्ञान शब्द से यहाँ वृत्ति ज्ञान लेना है वृत्ति ज्ञान चेतनों को होगा ना जड़ों को होगा चेतनों को इसलिए विज्ञान शब्द से चेतना लेना है और अभिज्ञान शब्द से अगर विज्ञान शब्द से चेतन को लेंगे अभिज्ञान शब्द से जड़ों को लेंगे सत्यम च चम च वही सत्यम सत्यम अर्थात व्यावहारिक सत्यम और अनृतम कहने से जो व्यावहारिक सत्य नहीं है जो व्यावहारिक सत्य नहीं है उसको क्या कहते हैं प्रातिभाषिका इसलिए यह अनृत शब्द से प्रातिभाषी लेंगे यह सब सत्यम अभवत वही सत्यम शब्द का अर्थ है ब्रह्म ब्रह्म ही इतने सारे हो गया वही सत हो गया त्यत हो गया निरुक्तम हो गया अनिरुक्तम हो गया निलयनम अनिलयनम विज्ञानम अभिज्ञानम सत्यम अनृतम सब वही ब्रह्म ही बन गया यदिदम किंच जो कुछ ये अनुभव में आ रहा है प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो जो भी कुछ है तत् सत्यम आचक्ष्यते तद अर्थात वही जो ब्रह्म है ये सब नाना रूप हो गया उसको सत्यम सतर्त्यत इसी प्रकार की कहते हैं विद्वान लोग इस ब्रह्म को सतर्त्यत इस रूप से कहते हैं गीता में एक श्लोक है त्रयोदश अध्याय में यावत्त संजायते किंचित सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विधि भरतर्स भरतर्स तद भरतर विधि स्थावर जंगम जो कुछ सत्व सत्व अर्थात ये सब ज्ञेय पदार्थ परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो जो कुछ है वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग से ये बनते हैं ये सब ही सृष्टि करता है ये क्षेत्रज्ञ आगे कहते हैं आशे ततो असदवाईद्र आस ते सदात तदात्म स्वयंक तस्मा तत्कृत उच्यते ये तत्कृत रसो वायंग सवायंग आनंदी को है वनिया आकाश आनंदो न सैत्स्य नंदाया यदा वै सदृश्य अत्मे अनुक्त अनलयने वयं प्रतिष्ठा विंदते अथ यदा हे अथा भयंग यदाइस एत उदरम कुरते अथ तस्वती तत्व भय विदुषो अमन भवति असदवा इदम् अग्र आसित इसका अन्वय हो जाएगा अग्र इदम् असद आसित ये वाक्य में क्रियापद क्या हो गया आसित तो और अग्र अग्र तो कालवाचक हो गया अधिकरण वाचक तो आशित का कर्ता हुआ क्या कौन है ईदम और इदम के रूपेण आसित असत कहते हैं इदम असत आसित ईदम और असत ये समान अधिकरण है ईदम असत ये असत्य था और असद आसित ये हो जाएगा जैसे कहा जाएगा कि बंध्या पुत्र बंध्यापुत्र पुत्र आशित ये वाक्य बनेगा क्या तो असद आशित श्रुति कहती है तो इसलिए असद शब्द का अर्थ तुच्छ हो जाएगा नहीं, नहीं होगा असद शब्द असद शब्द तो व्यवहार किया गया किंतु इसका अर्थ तुच्छ नहीं कह पाएंगे क्योंकि आशित के साथ तुच्छ का अन्वय नहीं हो पाएगा बंध्यापुत्र है अथवा बंध्यापुत्र था इस प्रकार नहीं कह सकते हैं तो असत शब्द का फिर क्या है कहते हैं कि नाम रूप जहाँ व्यक्त नहीं हुआ है इसी को अव्याकृत कहा जाता है अव्याकृत को कारण अवस्था कहा जाता है प्रलय अवस्था अग्र अग्र अर्थात सृष्टि होने से पहले असद ही था अर्थात अव्याकृत अवस्था था कारण अवस्था ही था तो ब्रह्म का अस्तित्व में प्रमाण दे रहे हैं आगे असद आसित अर्थात यह जो जगत दिख रहा है वो कारण रूप से ही था ततो अर्थात शून्य नहीं था कुछ पदार्थ तो ये जगत सृष्टि होने से पहले था आप जो पूछते हैं कि ये ब्रह्म कोई पदार्थ है अथवा नहीं है तो ये उत्तर देते हैं ये ब्रह्म पदार्थ है कि है क्योंकि शून्य से ये जगत का उत्पत्ति नहीं हो जाएगा तत्व तो सद अजायत तो उसी से ही सत सत्य अर्थात तो अभी जो व्याकृत पदार्थ देख रहे हैं व्यवहार के योग्य है वो उसी से ही उत्पन्न हुआ तो अगर जो व्यवहार योग्य व्याकृत पदार्थ है वो क्या असत तुच्छ से सब उत्पन्न हो जाएंगे तो यही प्रमाण है कि असत का अर्थ तुच्छ नहीं है वही ब्रह्म ही अव्याकृत रूपेण था रागे कहते हैं तद आत्मानम स्वयं अक्रुत उसने अपने आप को स्वयं बनाया जैसे कहेंगे कुलाल मृदम घटम घटम करोती कुलाल मिट्टी को घट बनाता है तभी तो जो घट बनता है उसमें उपादान कौन है मिट्टी और कर्ता कौन है कौन बनाया, बनाया। कुलाल बनाया इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे तदतद तो ब्रह्मा तद ब्रह्म जैसे वहाँ मृदम घट रूपेण अकुरुत तो वहाँ था मृद तो यहाँ ऐसे ब्रह्म किसी को बनाया अपने आप को तो उपादान कारण ये जगत का कौन हुआ ब्रह्म ही हुआ और कहते हैं कि तद स्वयं अकुरु अर्थात कहा जाएगा कि मिट्टी स्वयं अपने आप को बना दिया ऐसा कहा जा सकता है नहीं कहा जाएगा किंतु यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म स्वयं बना दिया अर्थात और निमित्त कारण कोई दूसरा है तो उपादान कारण भी जगत का ब्रह्म ही हुआ और निमित्त कारण भी ब्रह्म हुआ आत्मा नम कहकर के उपादान कारणम स्वयं कह करके निमित्त कारण तस्मात तत् सुकृतम उच्यते क्योंकि ब्रह्म स्वयं बन गया स्वयं बनाया इसलिए यह सुकृत कहा जाता है यह जगत जो है सुकृत है बिल्कुल ठीक ठीक है कहते हैं यद वेयी तद सुखृतम यह जो इदम है अभी सृष्ट दिख रहा है कहते हैं ये सुकृतम क्योंकि स्वयं कर दिया ये एक प्रमाण हुआ कि ब्रह्म है जिससे ये जगत की उत्पत्ति होती है और दूसरा प्रमाण देते हैं रसो वैस रस अर्थात तृप्ति का हेतु है वो यह तत्व ऐसा एक है जो कि तृप्ति का हेतु अर्थात ये दृश्यमान जगत तृप्ति का हेतु नहीं है अगर दृश्यमान जगत तृप्ति का हेतु होता तो ये जो सर्वत्यागी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी वो लोग फिर अधिक आनंदी नहीं दिखते जिनके पास सब उपकरण है सब द्रव्य इत्यादि है साधन सामग्री है वो लोग अधिक सुखी दिखते हैं किंतु वास्तविक तो कहा जाता है कि जिनके पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है अर्थात मैं ही हूँ इस बोध होना चाहिए नहीं तो बाकी कुछ द्रव्य नहीं है तो उस प्रकार की नहीं है जो ज्ञानी लोग बाकी बाह्य साधन के अपेक्षा नहीं करके भी आनंदित होते हैं वो किसका आनंद से वो लोग आनंदित होते हैं कहते हैं वही वो स्वरूप आनंद ब्रह्मानंद और अयम रसम लब्धवा आनंदी भवती इसी रस को प्राप्त करके अर्थात जो स्वरूप आनंद है उसी को प्राप्त करके प्राणी सब आनंदी होते हैं ये स्वरूप सुखों का अनुभव करके इसलिए विशेष सुखों को भी छोड़ करके जाते हैं सुसुप्त सुख में अगर प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब अधिक बलवान होगा ना प्रतिबिंब का प्रतिबिंब अधिक बलवान होगा प्रतिबिंब ये जो विशेष सुख है ये प्रतिबिंब है ना प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है इसलिए इसको छोड़ करके प्रतिबिंब में जाते हैं जितना भी विषय सुख हो उससे भी अधिक सुख है ये सुसुप्ति आनंद इसलिए उसमें जाते हैं कहते हैं ऐ सही है, ना, रसम अयम लब्धवा अयम प्राणी रसम लब्ध्आ अर्थात इसे रस जो कि चाहे विषयाकार वृत्ति मतलब विषयजन्य सुखाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो अथवा कारण में प्रतिबिंबित तो हो है तो वही आनंद का ही प्रतिबिंब इसको प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं, होते हैं यह द्वितीय प्रमाण हुआ कि आनंद रूप ब्रह्म विद्यमान है जिसके चलते बाह्य साधन रहित भी ज्ञानी लोग आनंद में रहते हैं और प्रमाण देते हैं को हे व अन्यात कह प्राणिया देश आकाश आनंदो न सियात ये जो प्राण अपान क्रिया होता है कह ही एवं अन्यत अन्यत अर्थात अपान वृत्ति कुरिया और कह प्राणियात अर्थात प्राणवृत्ति कह ये प्राण अपान वृत्ति कौन करेगा यद ऐसा आकाशे आकाशे हृदय हृदय आकाशे आनंदो न स अगर ये हृदयाकाश में बुद्धि बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला यह परमात्मा ब्रह्म अगर नहीं होंगे फिर ये प्राण अपान वृत्ति ये कौन करेगा कठोपनिषद में एक मंत्र हम लोग देखे थे ऊर्धव प्राण उन्नयती अपानम अपान प्रत्यगस्यति प्रत्यगस्यति हाँ अपान प्रत्यगस्यति मध्ये वामनम आसीनं सर्वे देवा उपासते यही मध्यम वामन वामन अर्थात वहाँ कहा गया था, था? बननीयम बननीय पूजनीय तो इसी जो मध्यम शरीर का मध्य भाग में हृदय में जो विद्यमान है परमात्मा वही प्राण को ऊपर की दिशा में और अपान को नीचे की दिशा में प्रेरित करते हैं अगर ये हृदय में इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती तब ये प्राण नहीं होगा और हृदय में बुद्धि बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला है जब जीव ये शरीर छोड़ के शरीरांतर के लिए चला जाएगा बुद्धि यहाँ रह जाएगी नहीं रहेगी तो बुद्धि में अभिव्यक्त नहीं होंगे परमात्मा तो ये प्राण अपान भी नहीं होता है तो यह प्रमाण देते हैं कि ब्रह्म है जो हृदय में रह करके प्राण क्रिया करते हैं ऐसा ही एवं आनंदयाती यह विशेष सूत्र है लेटो डाटो तो लेट लकार में भी ये ऑट और आठ हो जाता है तो आनंदयती यहाँ तो सप होकर के तिप हैं नीच होकर के होकर के तिप हुआ है आनंदयती होना चाहिए तो इसको और अट अट आगम हुआ तिपको तो उन्हें आनंदय आगे अति होकर के आनंदयाति हो गया सवर्ण दीर्घ यदा हे हीष एक अदृश्य अनात्म्य अनुक्त अनलयने अभय प्रतिष्ठा विंदते जब ज्ञानी एस एक अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते ये सब कहा गया यदा हीष एष अर्थात यह ज्ञानी एकस्म इसमें किसमें कहते हैं अदृश्य अदृश्य अर्थात जो दर्शन योग्य नहीं होता है दर्शन योग्य वही होगा जिसमें कुछ दर्शन के योग्य कुछ गुण हो कुछ विकार हो कहते हैं कि ये दर्शन योग्य नहीं है अर्थात इसमें कोई विकार नहीं है अनात्मीय आत्मा शब्द से शरीर अनात्मा अर्थात तो अशरीर ये कोई शरीर वाला नहीं है अनिरुक्ते अनिरुक्ते निर्वचन उसी का हो सकता है जिसमें कोई शब्द प्रयोग का निमित्त हो इसमें प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं है इसलिए अनिरुक्त हुआ एक विशेष कुछ है तो उसके आधार पर निरूपण हो जाएगा ब्रह्म निर्विशेष है अनिलयने निलयन आश्रय ये अनाश्रय इसका कोई और आश्रय नहीं है जब जिस समय में ऐसे ज्ञानी इस ब्रह्म में अभयम प्रतिष्ठां बिंदते भय का कोई कारण ही नहीं है जब ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं तो फिर भय का कोई कारण भी नहीं रहता है इसलिए ज्ञानी कहीं से भय नहीं करते हैं अथ स्व अभयम गतोभवती तो भय का यहाँ कारण भी नहीं रहा भय का कारण अविद्या अविद्या नहीं रहा तो ये भय भी नहीं होता है भय का कारण अविद्या अर्थात अविद्या के चलते द्वैत बुद्धि शरीर और मनोबुद्धि में तादात्म्य और ये शरीर और मनोबुद्धि को हानि की संभावना सर्वदा रहेगी शरीर मनोबुद्धि से तादात्म्य रहने से हानि की संभावना से भयभीत रहेगा हानि की भय भय शब्द का वास्तव अर्थ है कि हानि की भय हानि का भय ये हानि हानि शरीर और मनोबुद्धि के होंगे यदा एतस्मिन् उदरम उदरम्तर कुरुते अत तस्वती यदा यस्मिन् काले यन का अज्ञानी एतस्मिन् ब्रह्मणि यज ब्रह्म तत्व कहा गया उदरम अतर अंतर भेद उदरम उद उद कात् अल्प स्वल्प अरंकार्थ अभी अल्प अपि अगर भेद अनुभव करता है तो थोड़ा सा भी अगर द्वैत का अनुभव करता है उसको भय होगा द्वैत का अनुभव होगा तो भय होगा द्वैत का अनुभव हुआ क्योंकि शरीर मन बुद्धि इत्यादि में सत्य तो बुद्धि किया भय होगा कहते हैं किससे भय होगा कहते हैं जो भक्त होता है वो कहता है कि हमारा भगवान है और हम है बाकी ये जगत के जगत से भगवान रूप है तो मंत्र कहते हैं तत्व एवं भयम विदुषो अमनवानस्य जो उपासक है अमनवान अभी जिसको ज्ञान नहीं हुआ अपना उपास्यों को अपने से भिन्न देखता है उस उपासकों को उसी उपास्य से ही ब्रह्म से ही भय होगा क्या कहेगा कहते हमारी जो माँ है ना वो तो हमारा सब कुछ रक्षाकारी है किंतु हम अगर इधर उधर हो जाएगा तो माँ हमको लगा देगी बाहर से सर्वत्र तो रक्षा करेगी माँ कोई हमको छू नहीं पाएगा किंतु महा से पास हमको ठीक रहना पड़ेगा इसी प्रकार कहते हैं कि ये जो उपासक है उसके लिए उसी का जो ईश्वर है ब्रह्म है वही उसका भय का कारण होते हैं तदपि ऐसा श्लोको भवती इसी अर्थ को कहने के लिए आगे और मंत्र है अज्ञानी को कैसे ये भय होता है इस विषय में बताते हैं भीषास्मा पवते भीषो सूर्यः सूर्य भीषास्माद्निश्चेन्द्र से मृत्युवच में शैशानंद से मीमा साधु सियासाधु युवाध्याय आशिष्ठो दृढ़ीष दृ द्र, द्र हे द्रढिष्ठ क्योंकि इष्टन होने के बाद र इसे दृ होना है दृढ़ष्ठ बलिष्ठ तस् पृथ्वी सर्वा विस पूर्ण सूर्ण श्या, सैको मनुषा आनंद ये ते ये अस्माद् आनंद अस्मा वातः पवते तो अस्मद ये ही जो परमा है ब्रह्म है ब्रह्म, ब्रह्म अस्तित्व में प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म का ये भीषा भीषा अर्थात भये न बात पवते बात अर्थात पवन देवता देवता ये भी वही परमात्मा का भय से भीषा उदयति सूर्य सूर्य अपना अप्रमाद होकर के कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं कहते हैं इसी परमात्मा का नियमन से भिसा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्य इंद्रश्च अस्माद भीषा इसी परमात्मा का ब्रह्म का नियमन से अग्नि और इंद्र ये भी अपने अपने कर्तव्य करते रहते हैं अग्नि का कर्तव्य क्या है कहते हैं अग्नि अनल अर्थात तो अग्नि में अगर ईंधन डालते रहेंगे उसका क्या कर्तव्य है वो बुझ जाएगा कहता नहीं वो उसका कर्तव्य है मर्यादा उल्लंघन नहीं करेगा हर मृत्यु और धावती पंचम मृत्यु अर्थात वो अपना कर्तव्यनिष्ठ ठीक समय में वो ग्रहण कर लेगा जितना दूर भी कोई भाग जाए जहाँ भी जाए कहते हैं वहाँ भी वो ग्रहण कर लेगा शैसा नंद से मीमांसा तो मृत्यु धावती पंचम अर्थात तो मृत्यु कभी अपना मर्यादा कर्तव्य से चुकता नहीं ये शायद कथाकार लोग कहीं पुराना इत्यादि में होगा कहते ना कि कोई भगवान का अथवा शिवजी का दर्शन करके आ रहे थे विष्णु भगवान और साथ में गरुड़ अथवा दो कोई ऐसे थे गरुड़ साथ में था तो कोई एक चिड़िया थी उसको देख करके गरुड़ के साथ जो थे विष्णु अथवा यमराजे नारद कोई भी हो वो हंस दिए गरुड़ पूछा कि क्यों हंसे प्रभु कहते हैं कि इसका तो ये जैसा अभी चिड़िया है ये ऐसे अभी नहीं होना चाहिए था इसकी तो मृत्यु हो जाएगी तो गरुड़ सोचा अच्छा यहाँ रहेगी तो मृत्यु हो जाएगी उसको ले करके इतना दूर में पहुँचा दिया जो कि अन्य जीवों के द्वारा संभव नहीं इतना दूर में पहुँचा दिया तो फिर गरुड़ आ गया वापस आ करके होगा तो फिर विष्णु भगवान भी साते थे तो भगवान ने पूछे कि आप कहाँ गए थे बोला कि उस चिड़िया को जिसको देख करके आप कहे थे कि उसकी मृत्यु हो जाएगी अमराज उसका ले जाएगा हम उसको इतना दूर लेकर के कैलाश में छोड़ कर के आ गया ये यह कैलाश यहाँ जो छोड़ मतलब यहाँ जो रह जाएगा वो तो मरेगा ही नहीं वास्तविक शरीर मन बुद्धि से मर जाएगा तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा उसको लेकर के हम वहाँ पहुंचा दिया कैसे मृत्यु देवता उसको जा कर के ले लेंगे नहीं ले पाएंगे तो भगवान ने शायद बोले कि हम वही सोच रहा था उसका मृत्यु लिखा है कि वहाँ होना है हम इसलिए हंसा कि यहाँ कैसे है तो ये संभव कैसे होगा अच्छा वो काम आपको ही करना था अतः तो मृत्यु और धावती पंचम कभी वो अपना कर्तव्य से च्यू तो नहीं होगा बाकी तो कोई च्यू तो हो जा सकते हैं प्रमाद करके हम तो कर्तव्य से च्यू तो हो सकते हैं मृत्यु किंतु कभी प्रमाद नहीं करते हैं इति ये प्रमाण देते हैं कि ब्रह्म का अस्तित्व में ब्रह्म है इसलिए ये सब महान सामर्थ्य वाले ईश्वर कोटि है ये सब ऐश्वर्यवान है और यह भी सब अपने कर्तव्य निष्ठ रहते हैं जिसके नियम के चलते से आनंद से मीमांसा भवती अभी वो जो ब्रह्म रूप है आनंद रूप है जो कि आनंदमय कोष का अधिष्ठान कहा गया था उसका अभी मीमांसा भवती विचार करते हैं यह विचार के में भी आए हैं यहाँ भी आए है थोड़ा अंतर है अर्थात यहाँ आरंभ से लेकर के अंतिम तक दस पर्याय दिखाएंगे बृहदारण्य में छः पर्याय दिखाए हैं युवा स्याद साधु युवा अध्याय युवा है और साधु युवा साधु अर्थात निष्पाप अजिनम बृह दारण्य में कहा जाता है साधु तभी पाप नहीं है तो साधु है और अध्यायक हुँ। अध्यायक अर्थात श्रोत्रीय शास्त्र ज्ञान है अर्थात शरीर से भी युवा है और पाप नहीं है अंदर में शुद्ध बुद्धि है सात्विक है और श्रोत्रिय भी है अशिष्ठ आशिष्ठ अर्थात तो प्रयत्नशील तत्पर दृढ़िष्ठ दृढ़िष्ठ अर्थात ये मन से भी दृढ़ हैं मन से दृढ़ अर्थात दृढ़ संकल्प वाला है तो यह करना है तो हाँ यह करना है ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है मन जब दुर्बल रहता है तो कहते हैं बार बार मन ये खेलता रहता है इस तरफ से उत्सर्भ ये करता रहता है ये साधकों को अनुभव होता है आरंभिक काल में ये सब अनुभव होगा धीरे धीरे धीरे धीरे जब बुद्धि थोड़ा शुद्ध होता है तो अधिक समय बुद्धि कार्य करने लगेगा कोई विषय स्पष्ट उसके सामने में दिख जाएगा इसका यह है इसका ये सकारात्मक दिशा ये नकारात्मक दिशा एक बार निर्णय ले लेगा ले फिर चलेगा और नहीं कि निर्णय लिया फिर हर कहते हर मूड में सोचते रहता है जाना है नहीं जाना है ये सब मन का स्थिति अधिक होने से जब बुद्धि अधिक समय में कार्य करता है चित्त चित्तशुद्ध होता है तब फिर कहते हैं दृढ़िष्ठ दृढ़ संकल्प जो निर्णय किया वो करेगा आगे बलिष्ठ बलिष्ठ अर्थात शरीर से बलिष्ठ है तस्य तम पृथ्वी सर्वा वितस्य से तस्य तस्य तस् तर्था वो युवक सर्वा पृथ्वी वित्त से वित्त तृतीया वित्तेन उस व्यक्ति को ये पूरा पृथ्वी प्राप्त हो जाएगा और पृथ्वी वित्त से पूर्ण है नहीं कि पूरा प्राप्त हो गया और कहते हैं कि वो खाली खाली पूरा है उसमें कोई काम नहीं होगा व्यर्थ जागा ले लिया कहते हैं उस प्रकार की नहीं है स एको मानुष आनंदह तो स एक स कह करके पूर्व में किसको कहा जाता है साधु युवा अध्यायक आशिष्ठ दृढ़िष्ठ बलिष्ठ वो व्यक्ति को कहा जाता है ना उसे आनंद को कहा जाता है व्यक्ति को कहा जाता है तो साधु युवा युवक है साधु है श्रोत्रिय है आशिष्ट है दृढ़िष्ट है कहते हैं वह व्यक्ति एक मानुष आनंद तो यहाँ आनंदी और आनंद ये दोनों में अभेद उपचार करके कहा जाता है क्योंकि स सह करके वो युवक को कहा गया वो व्यक्ति को कहा गया तो वो व्यक्ति आनंद कैसा हो जाएगा कहते आनंद में अर्थ है कि आनंदी आनंद आनंदी में अभेद मान करके ये कहा जाता है ते ये सतम मानुषा आनंदा अभी यह जो पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हुआ और उसका मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था और उसका विद्या ये सब उच्च कोटि का है उसका जो आनंद है उस आनंद को मानुष आनंद कहा जाएगा तो स एक अभी इस प्रकार के मनुष आनंद को सगुण करेंगे स एकको मनुष्यगंधर्वाण आनंद श्रोत्रिय कामहतस्य ते ये सतम शनुष्यगंधर्वाण आनंदा स एकको देगंधर्वाण आनंद श्रोत्रिय कामहतस्य ते ये शेयर्वाण् आनंद स एक पितृण चिरलोकाना आनंद है्रोत्रिय काम त ते ये शतम पितृणाम चीरलोकाना आनंद है स एक आजानजान देवाना आनंद है जो यह पृथ्वी का सम्राट है उसका जो आनंद हुआ उसमें सौ गुणा आनंद होगा एक मनुष्य गंधर्व को जो मनुष्य गंधर्व होते हैं अर्थात इसी कल्प में मनुष्य थे किंतु विशेष कर्म उपासना करके गंधर्व रूप को प्राप्त किए इसी कल्प में ही कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का दीन अर्थात इसी ब्रह्मा जी का दिन में पूर्व जन्म उसका था कर्म उपासना इत्यादि करके अभी गंधर्व बन गया उसको कहा जाता है मनुष्य गंधर्व उसको यह आनंद भी प्राप्त होगा जो पृथ्वी का सम्राट का आनंद का सो गुणा और यह आनंद और भी किसको प्राप्त होगा कहते हैं श्रोत्रियमहत्य जो मनुष्य गंधर्व है वो तो शरीर से गंधर्व है उसको जो आनंद मिलेगा यह जो पृथ्वी का सम्राट का आनंद उस आनंद से जो अकाम हो तो हो जाएगा हमको चाहिए नहीं पृथ्वी सम्राट का आनंद और श्रोत्रिय भी है और अवृजनम जो साधु है वो भी है वृहदारण्य में अवृजनम कहे हैं तो यहाँ भी ले लेना है अर्थात जो निष्पाप है शास्त्र का अध्ययन किया है और पृथ्वी सम्राट का आनंद में जो बीतस्पृह है उसको भी यह मनुष्य गंधर्वों का आनंद मिल जाएगा उतने आनंद उतने अर्थात आनंद में वो रहेगा श्रोत्रिय चाहमहत इसलिए कर्म उपासना करके देव गंधर्व बन करके वह आनंद को भोगना है अथवा उसमें अकाम हो मनुष्य आनंद में अकाम हो आशा छोड़ करके के आशा छोड़ करके अर्थात वे व्यर्थ है इस प्रकार निश्चय करके मनुष्य आनंद को मनुष्य गंधर्व आनंद को अनुभव करना है ये दोनों में कौन सा सरल पड़ेगा अकाम हो तो होना क्योंकि उसको प्राप्त करना तो कठिन है इसलिए ऋषि अष्टवक्र कहते हैं अर्थाथी यम यानी कष्टानि सेवते शता सेना मोक्षाथी ताेत मोक्षम आप्नुयात अर्थार्थी अर्थ अर्थी अर्थ अर्थात वित्त ये सब द्रव्य इसको चाहने वाले ये जितना यानी कष्टानी सेवते जितना कष्ट भोग कर रहा है उसका शतांश है नापी मोक्षार्थी जो मोक्ष चाहता है ये संसारी जितने दुखों भोगते हैं उसका अगर एक सतांग से दुख भोग करने के लिए तैयार होगा तो भी प्राप्त कर लेगा ये मोक्ष को तात्पर्य है कि मुमुक्षु के अपेक्षा संसारी सौ गुणा अधिक दुख भोग करते हैं तो भी इसमें नहीं आते हैं क्यों कहते हैं संस्कार इतना दृढ़ है उसमें कि इस मार्ग में निवृत्ति मार्ग में चलने के लिए अनुमति ही नहीं दे रहा है देखते हैं जानते हैं कि अधिक दुख भोगते हैं और ये जो उनका अधिक दुख इसको ढकने के लिए ये मुमुक्ष निवृत्ति मार्ग वालों उनको कहेंगे कि आप लोग तो निकम् में वो कह कर के थोड़ा तो कम से कम शांति मिलता है हम सौ गुना अधिक दुखो भोग करते हैं तो हमारा ये शांति है कि हम तो कुछ करते रहते हैं तो ये शांति ठीक है, है भाई उतना चलेगा तो जो करते हैं कहते हैं ये जो कुछ नहीं करने वाले जो करते हैं वो आप थोड़ा करके देख लीजिए चुप बैठ जाइए कहते हैं कितने लोग शांति से बैठ पाएंगे और दिन भर कह कहते शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सुन पाएंगे या तो सुन लीजिए अष्टवक्र महर्षि कहते हैं ये बात अभी ये जो मनुष्य गंधर्व का आनंद हुआ आगे कहते हैं ते ये सतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद है ये सु मनुष्य गंधर्वों का जो आनंद है उसका स गुणा करेंगे स एक को देव गंधर्वाणाम आनंद है देवगंधर्व अर्थात कल्प का आदि से जो गंधर्व हुए हैं ये कल्प में कुछ उपासना इत्यादि करके गंधर्व नहीं आदि से ही गंधर्व यह देव गंधर्व का आनंद वो प्राप्त करेंगे जो देव गंधर्व प्राप्त करेंगे कहते हैं श्रोत्रियमहत्य पूर्व पर्याय अर्थात तो मनुष्य गंधर्व में जो अकाहत हो जाएगा उसको स गुना आनंद मिलेगा इसलिए मन में कोई इच्छा उठी इसको तो पूर्ति करना ही है उससे सुख होगा कहते हैं थोड़ा इसको सुन दीजिए तो वो पूर्ति करके आप जितना प्राप्त करेंगे मान लीजिए मनुष्य गंधर्व का आनंद में प्रबल इच्छा हुआ और उसको पूर्ति करने के लिए ये लगा और प्राप्त कर लिया किसको प्राप्त करेगा मनुष्य गंधर्व का आनंद को प्राप्त करेगा और कोई इच्छा को ही छोड़ दिया कहते मनुष्य गंधर्व का आनंद क्यों चाहिए अभी उसको क्या मिलेगा देव गंधर्व आनंद मिलेगा परिश्रम करके इच्छा को पूर्ति करने से जितना प्राप्त करेगा छोड़ देने से सौ गुणा अधिक प्राप्त करेगा तो ये सब श्रुति बताते हैं बार बार जब सुनते हैं कभी जब इच्छा उठेगी तो यह विचार आएगा कहेंगे क्यों पढ़े हो एक गुना प्राप्त करेंगे तो इसको छोड़ देने से सौ गुणा मिलेगा छोड़िए इसको इस प्रकार की बुद्धि होती जब ये संस्कार दृढ़ होता है तभी तो उठता है आगे कहते हैं ये ते ते ये शतम देवगंधर्वाण आनंद स एकम पितृणाम चिरलोकानाम आनंद जो ये देव का आनंद होता है उसका स गुना आनंद लोक में होता है चिरलोक दीर्घ काल तक रहते हैं वहाँ उनको आनंद जी चिरलोक लोकानाम लोका मतलब चिर हाँ ठीक है चिरलोक लोकानाम अर्थात चिरलोक लोक ये शाम चीरलोक दीर्घ काल लोक वो लोक अर्थात भोग्य स्थान अर्थात पितृलोक हो भोग्य स्थान है जिनका पितरों का वो पितृणाम क्योंकि चिरम लोकम ये साम नहीं हो करके चीरलोक लोको ये साम इस प्रकार की विग्रह होना है श्रोत्रिय च कामहत्य जो देव गंधर्व आनंद में अकामह तो हो जाएगा उसको पितृलोक आनंद प्राप्त होगा यही शरीर में वो रहेगा मनुष्य शरीर में ही रहेगा शास्त्र अध्ययन किया है वैराग्य बढ़ने लगा तो धीरे धीरे उसका यह आनंद बढ़ने लगेगा ते ये सतम पितृणाम चिरोलोकानाम चिरोलोकल लोकानाम लोका आनंद है स एक आजानजान जानम देवानम आनंदह ये जो चिरोलोक पितृलोक में रहने वाले जो पितृ पितृलोक है उनका जो आनंद उसका स्वगुण आनंद करेंगे तो आजानज देवताओं का आनंद आजानज स्वर्ग स्वर्ग में रहने वाले जो देवता अर्थात ये सब स्मार्त कर्म स्मृति में जो कर्म कहा गया वो करके प्राप्त करते हैं स्मार्त कर्मणा प्राप्त जो ये स्वर्ग लोग उनको कहा जाता है आजानज देवता इस आनंद को कहते हैं कि श्रोत्रिय काम ते ये शत आजानजा देवा आनंद स एक कर्मदेवा देवा आनंद ये कर्मण देवा श्रोत्रिय काम ते ये सतम शर्मदेवा आनंद स एकको देवानंदोत्रिय च काम ते ये शेवाना आनंदा स एक इंद्र से यह जो पितृलोक का जो आनंद है उनका सौ गुण आनंद जो स्वर्गलोक प्राप्त किए हैं स्मार्त कर्म करके कहते हैं वो आनंद भी स्रोत्रिय अका मत को प्राप्त हो जाएगा जो पितृलोक आनंद में बीतस्पृह हो जाएगा उसको स्वर्गलोक आनंद प्राप्त हो जाएगा अर्थे ये सतम आजान जानम देवान आनंद स्वर्गलोक में होने वाले जो आजान जा देव उनका जो आनंद का सौ गुणा करेंगे स एक कर्म देवान देवान आनंद जो कर्म देव रूप का देवता है पहले हुए आजानज आजानजेव ये हो गया कर्म देव आजानज देव स्मार्त कर्म करके प्राप्त करते हैं और कर्म देव स्रौत कर्म करके प्राप्त करेंगे स्रौत कर्म से जो फल होगा वो श्रेष्ठ है श्रुति में जो कर्म कहा गया <laughs> तो स्रौत कर्मस प्रथम श्रुति बाद में स्मृति आती है तो स्रौत श्रुति अधिक अर्थात उच्च स्थिति देने वाले हैं ये कर्मणाम देवान अपीयंती ये जो कर्म देव कर्म, कर्म, कर्म करके स्रौत कर्म, कर्म करके देव भाव को प्राप्त करते हैं तो जो स्रौत कर्म करके देव भाव को प्राप्त करते हैं इनका आनंद स्मार्त कर्म, कर्म कर करके जो देव भाव को प्राप्त करते हैं उनकी अपेक्षा सौ गुणा अधिक है तो श्रुति श्रुति ये अर्थात तो अधिक ऊँचे स्थिति है इसलिए कहते हैं ना, तो श्रुति का जो विचार अध्ययन अध्यापन इत्यादि करते हैं ये स्मृति अर्थात तो अन्य जो स्मृति में ये सब पुराण इत्यादि को भी अगर लेंगे तो कहेंगे उसका विचार से ये उपनिषद का विचार अधिक श्रेष्ठ है श्रोत्रिय च कामह त यह जो आजानज देवताओं में देवताओं का आनंद में जो बीतस्पृह हो जाएगा उसको कर्मदेव का आनंद प्राप्त हो जाएगा ते ये सतम कर्म देवान आनंद है ये जो कर्मदेव स्रौत कर्म तो करके जो स्वर्ग गए हैं उनका जो आनंद उसका स गुणा होने से स एक वो देवानाम आनंद देवता अर्थात देवता में तीन विभाग करते हैं एक स्मार्त कर्म करके देवता आजा नज देवता एक स्रौत कर्म करके कर देवता कर्म देवता और यह एक कहते हैं कि देवान आनंद यह तो कर्म देवों के अपेक्षा भी सौ गुणा अधिक आनंद को भोग करने वाले हैं यह अर्थ हैं वो तैतीस देवता जो कि हबीर के लिए अधिकारी होते हैं तैतीस देवता ये अर्थात अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको हबीर भाग प्राप्त होता है जो कर्म होता है उनको हबीर प्राप्त होता है उससे अच्छा बारह ग्यारह आठ बारह ग्यारह आठ इकतीस और इंद्र प्रजापति ये तैतीस ये वृहदारण्य में जहाँ देवता का मीमांसा होता है वहाँ कहते हैं ये बारह आदित्य हो गए और एकादश रुद्र और अष्ट वसु तो बारह आठ ग्यारह होकर के इकतीस हो, हो गए और इंद्र और प्रजापति ये तैतीस हुए हैं ये तैतीस इनको कहा जाता है हवीरभुज ये हवीर ग्रहण करने वाले हैं कर्म करेंगे तो उनको भाग प्राप्त होगा यह जो अबिर्भुग देवताओं का जो आनंद है कर्म देव आनंद में जो बीतस्प्रिय हो जाता है श्रोत्रिय उसको भी यह आनंद प्राप्त हो जाता है देवताओं का आनंद से भी जो बीतस्प्रिय हो जाता है इसलिए बार बार हम लोग विचार करते हैं कर्म करे किंतु उसे रस न ले ये कर्म करने से रस कैसा के कहते हैं लोग थोड़ा प्रशंसा करेंगे अच्छा काम करता है वो करता है कहते हैं जो मेडल मिलना है ना ये जो कपड़ा बदल जाता है कम से कम वो सबसे अर्थात तो उसका तो विचार ही नहीं है हम लोग साधु जब कर्म में प्रवृत्त होते हैं कर्म करते हैं ये बुद्धि से करना है हमको कि ये नहीं करने से हमारी आगे गति नहीं हो पाती हम तमस में चले जाते हैं हमारी दुर्गति हो जाती है हम कोई समाधिस्थ नहीं हो जाते हैं हम मजबूर होकर के कर्म करते हैं ये कर्म कोई बहादुरी नहीं है ये चित्त शुद्ध करने का चित्त में अशुद्ध क्या है कहते हैं यही तमस रजस तो ये तमस हमको एकदम जड़ बना देता है तो ये हमारा मजबूरी से हम इसमें चलते हैं इस बुद्धि से इससे किसी प्रकार के रस लेना ये तो हानिकारक है ये अन्यत्र जहाँ प्राण विवाद इंद्रिय विवाद दिखाते हैं तो दिखाते हैं कर्म करके रस लेने से कैसे देवता अश्रु लोग उसको विधौ कर देते हैं पाप से ने? कभी भी अर्थात तो उसे रस लेना नहीं ले। स्रोत्रिय कामहत्य जो ये कर्म देवों का आनंद में वित्प्रिय हो जाएगा वो आगे देवताओं का आनंद को प्राप्त करेगा अरे ये सतम देवान आनंद आनंद स एक इंद्र से आनंद अभी देवताओं हविर्भुख देवताओं का जो आनंद है वो इकतीस लिया गया देवता वो इकतीस को जो आनंद है वो उसके सौ गुण आनंद है इंद्र को क्योंकि वो अधिपति है राजा है उसको अधिक भाग प्राप्त होगा श्रोत्रिय च काम तो देवता आनंद में अकामहत तो हो जाएगा उसको इंद्र का आनंद प्राप्त होगा अच्छा श्रोत्रिय च काम ते ये सतम शत इंद्रशन स एको बृहस्पतिरानंद्रोत्रियम ते ये सतम बृहस्पतेर बृहस्पतरानंदा स एक प्रजापतरानंद्रोत्रिय कामहत ते ये शतम प्रजापतेर आनंदः स एको ब्रह्मण आनंदः श्रोत्रिय च कामहत ये जो इंद्र का आनंद हुआ वो श्रोत्रिय अकामहत देव आनंद में जो बीतस्प्रिय हुआ उसको इंद्र आनंद प्राप्त होगा इंद्र का जो आनंद उसका सौ गुणा करेंगे तो बृहस्पति को आनंद मिलेगा बृहस्पति कहते ये वाणी और बुद्धि इसके अधिष्ठाता है अर्थात विद्या है अर्थात विद्या आनंद ये ऐश्वर्य आनंद से अधिक महत्वपूर्ण है ऐश्वर्य अर्थात द्रव्यात्मक ऐश्वर्य स्वामी रूपक का ऐश्वर्य उससे विद्या का आनंद अधिक होता है विद्वान अधिक आनंदित होते हैं चाहे ज्ञानी नहीं है फिर भी श्रोत्रिय है उसको अधिक आनंद होता है सम्मान मिलता है स्वदेसे पूज्यते राजा ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते वहाँ ज्ञानी शब्द किंतु ज्ञानी का अर्थवा श्रोत्रिय विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं ये राजा तो अपना देश में पूजित तो होगा विद्वान सर्वत्र पूजित तो होगा इसलिए विद्या का आनंद अधिक होता है स एक प्रजापतिर ये ते ये सतम बृहस्पतिर आनंद जो बृहस्पति का आनंद सौ गुणा करेंगे तो एक प्रजापति प्रजापति विराट विराट का आनंद तो प्रजापति आनंद अर्थात विराट का आनंद यह बृहस्पति से भी श्रेष्ठ है जो बृहस्पति आनंद में बीतस्प्रिय हो जाएगा उसका प्रजापति आनंद प्राप्त होगा और ते यह सतम प्रजापतेर आनंद आ तो प्रजापति का आनंद का जो स गुणा करेंगे कहते हैं स एक ब्राह्मण आनंद हिरण्यगर्भ का आनंद इस आनंद अर्थात हिरण्यगर्भ का आनंद सबसे अधिक आनंद है यहाँ तो दस पर्याय प्रथम सम्राट और अंतिम यह दसम पर्याय में हिरण्य आया यह जो हिरण्य का आनंद समष्टि का आनंद और हिरण्य अर्थात शुद्ध तो चित्त क्योंकि उसका विशुद्ध ज्ञान हिरण्य गर्भ को कभी अज्ञान नहीं आएगा जन्म में प्रथम क्षण में अज्ञान रहेगा आगे ज्ञानी हुआ तो कहते हैं कि वो विशुद्ध आनंद वाला है उसका जो आनंद होता है वो श्रोत्रियमहत्य इससे अधिक है जो ब्रह्म का ब्रह्मानंद अर्थात ज्ञानी अपने आप को जानता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ मैं ब्रह्मा नहीं हूँ जो समि है हिरण्यगर्भ है वो तो ब्रह्मा हो जाता है विराट बनकर के कहते हम वो नहीं है हम हिरण्यगर्भ नहीं है हम तो हिरण्यगर्भ का भी अधिष्ठान है तो हिरण्यगर्भ अर्थात बुद्धि उपाधि हुआ बुद्धि उपाधि आनंद नहीं है शुद्ध आनंद में हूँ इस प्रकार की ये तो ब्राह्मी स्थिति है ये भगवान भाष्यकर इसमें विवेक चूड़ामणि में कहते हैं यतः यत प्रत्यग अवस्थित मन यदा यदा, यदा प्रत्यग अवस्थित मन तदा तदा मुंचति बाह्य वासनाशेष मोक्षे सति वासना आत्माुभूति प्रतिबंध शून्य तयदा यदा यदा मुंचति वाह्य वासना ये सब दिखाया जाता है इस स्तर की वासना ज जितना जितना वो छोड़ते जा रहा है पहले छोटा छोटा चीज़ को छोड़ना है एक ही बार कोई कह देगा कि नहीं नहीं आप तो सब एकदम सब त्याग करके कोई अगर गृहस्थ तो है कहेंगे आप तो चलो सीधा हमारे साथ चलें ये कैसे हो जाएगा जी हमारे बीवी बच्चे हैं कहेंगे ये सब है उनका देखभाल कौन करेगा कहते ठीक है आज हम जहाँ खड़े हैं उससे छोटा छोटा चीज़ जो हो सकता है विचार करके त्याग करना आरम्भ करें तो, तदा तदा यदा यदा मुंशति बाह्य वासना तदा हाँ प्रत्येक अवस्थित मन हाँ तो जितना जितना प्रत्येक आत्मा में मन अवस्थित होगा कहते हैं प्रथम तो अवस्थित नहीं है तो कहते हैं कि आत्मा को प्राप्ति करने के लिए जब हम उद्यम प्रथम करेंगे तो ये वासना को पहले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सारे शास्त्रों वही कहेंगे वासना रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जा सकते हैं तो जितना जितना छोड़ेगा तो कहेंगे ये निश्चय से सती सतीवासना नम जो वासनाओं का निश्चय से पूरा पूरा त्याग हो जाएगा तब वासना नहीं है तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होगा और वेदांत तो अगर सुन रहे हैं ये ब्रह्माकार होगा और तो मन का कोई कार्य नहीं है हाँ ये है कि वासना नहीं है वास्तविक वासना नहीं है तो सात्विक स्थिति है तो, तब तो वो होगा ही होगा इस प्रकार के आनंद का मीमांसा कहा गया है वैराग्य उत्पादन करने के लिए हम जितना जितना ये सब से विरक्त हो जाएंगे कहेंगे उतने उतने हमको ऊपर के आनंद का अनुभव होगा स आगे कहते हैं ये जो परमानंद का विचार हुआ पूर्व प्रकरण में उसको आगे कहते हैं सयश्चा यं पुरुषे यश्चा सवादित्य स एक स य एवं अस्मात् प्रेत्य एत उपसंक्रामति उपसंक्रामति एतं एतं एकतमयात्म उपसंक्रामती एक प्राणमयात्म उपसंक्रांति एक मनोमयात्मा उपसक्रांति विज्ञान उपसंक्रांति भवति स यह च बया पुरुषे वो जो आनंद का विचार हुआ वो ब्रह्म ही है आनंद स्वरूप है और वही ब्रह्म अयम पुरुषे पुरुषे पुरुष अर्थात यह जो शरीर में यो गुहाम निहित परमे व्योमन ब्रह्मानंद का प्रथम मंत्र में कहा गया था अः वो आगे वही जो ब्रह्म है स यह कह करके वही परमानंद ब्रह्म वो जो गुहा में निविष्ट है उपलब्ध होता है आगे आकाश आदि सब सृष्टि किया अंतिम में अन्न अन्न से ये शरीर बना अन्नमय कोष अन्नमय कोष में प्रवेश किया हो करके कहते हैं कि यश्च अयम पुरुषे अन्नमय कोष में प्रवेश किया तत्सृष्टवा तदैवाणुप्रावेशक अन्नमय कोष में जो उपलब्ध होता है यश्च असौ आदित्य आदित्य अर्थात वो जो समष्टि में <clears throat> आदित्य अर्थात आदित्य उपलक्षित हिरणगर जो समष्टि है जो बेष्टि में उपलब्ध होता है जो चैतन्य समष्टि में चैतन्य वही एक ही है स एक बेष्टि समष्टि इस प्रकार की कोई अर्थात भिन्न नहीं है एक ही चैतन्य यह सर्वत्र प्रतिबिंबित तो हो रहा है एतम तम अच्छा स य एवंबित जो इस प्रकार की जानता है ये बी एष्टि इसमें कोई भेद नहीं है जैसे विचार करेंगे ये घर का अंदर में एक घट है ये घटाकाश और ये गृहाकाश तो ये घटाकाश ये गृहाकाश से भिन्न है तो कहेंगे हमको अगर घट में अत्यधिक महत्व बुद्धि है कहेंगे ना न ये तो घट के अंदर में है ना तो जैसे वो वास्तविक नहीं है इसी प्रकार की यह जो पुरुषमय है जो व्यष्टि रूपेण हम कहते हैं जो चैतन्य प्रत्यगात्मा कहते हैं वही आदित्यमय है वही समष्टि है वही जगत अधिष्ठान है स यह एवं वित्त जो इस प्रकार के जानते हैं अर्थात व्यष्टि समष्टि इस प्रकार की भेद नहीं है एक ही तत्व है अस्मात् प्रत्यय व्यष्टि भावना करने वाला यह शरीर है यह जो अन्नमय को कहते हैं अस्मात् अस्मात्कात्त अर्थात ये जो अन्नमय कोष इस लोकात् प्रत्यय प्रत्यय अर्थात अतिक्रमण करके अन्नमय कोष को अतिक्रमण कर जाता है अर्थात अन्नमय कोष ब्रह्म से भिन्न नहीं है जो ब्रह्म में हूँ अतः हमसे कोई अलग पदार्थ ही अन्नमय कोष नहीं है इसकी अलग सत्ता नहीं है जो निश्चय कर लेता है अन्नमय कोष से जो अतिक्रमण कर लेता है अन्नमय कोष अर्थात तद सब जगत स्थूल जगत पूरा इसको अतिक्रमण कर जाता है एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इससे तादाद में छोड़ छुड़वा लेता है स्थूल शरीर के साथ तादात में छुट जाता है स्थूल शरीर के साथ तादात में छूट जाता है कहते हैं स्थूल शरीर से जितना भोगना है जब उसको भोगना बाकी है तादाद में कैसे छूट जाएगा जितना ऋण लिया है उतना भोगना भोगना अर्थात तो दुखो जितना भोगना है जब तक वो भोग नहीं लेगा वो छूटेगा नहीं इसलिए शरीर से जितना भोग होना है दुखो वो जब भोगना पूरा हो जाएगा कहेंगे उससे तादाद में छूट जाएगा तादाद में छूट जाएगा अर्थात शरीर में आगे जो पीड़ा होना है वो होता रहेगा किंतु वो पीड़ा से वो नहीं हो जाएगा कहेगा हाँ वो तो शरीर में होगा वो तो ऐसा हुआ है ए तोम प्राणमयम आत्मान उपसंक्रामती तो प्राणमय कोष को भी उपसंक्रमण कर जाएगा अर्थात तो उससे भी तादत में छूट जाएगा अर्थात प्राणमय का जो कार्य है प्राणमय कोष का कार्य क्या है क्षुधा प्यासा वो सब तो क्षुद्ध और पिपासा ये सब से भी और उसको तादात में नहीं रहेगा अर्थात तो उसे अधीर नहीं हो जाएगा भोजन नहीं मिला भोजन नहीं हुआ कहता हाँ ठीक है हो जाएगा ये तादात में छूट जाता है एतम मनोमयम आत्म मनोमय आत्मा मनोमयम आत्मानम उपसंक्रामती इसी प्रकार की मन का ये सब जो राग द्वेष उससे और प्रभावित तो नहीं हो जाएगा यही मनोमय का अतिक्रमण हो गया प्रभावित तो नहीं हुआ हो, होना यही अतिक्रमण हो गया उसे तादात में नहीं होगा मन से जितना दुख भोगना प्रारब्ध में है आज जब तक वो बचा रहेगा ये कैसे उसे तादात में छूटेगा इसलिए मन से जो दुख होना है उसको भोग ही ले एतम विज्ञानमय आत्मानम उपसंक्रामी विज्ञानमय से कहते हैं विज्ञानोमय से भी दुख होगा ये पंक्ति नहीं लग रहा है ये समझ में नहीं आया क्या समझा दिए आज तो ये क्या स्थानीय बदादेशो अनल विधो कहते हैं क्या समझा दिए आप ये तो हुआ नहीं फिर थोड़ा कल जो पाठ में आएंगे ये थोड़ा स्पष्ट हुआ थोड़ा तो समझ में आया है किंतु और एक बार हो जाए तो अच्छा है तो स्थानीय पदादेशों नल विधो कोई लघु पढ़ लिया है कहते हैं ये सब तीन चार सूत्र परीक्षा होता है कहीं अचह अच्छा, परस्मिन पूर्व विधो तो वो सूत्र आपको कितना समझ में हुआ तो इस प्रकार के सूत्र से यह परीक्षा किया जाता है कि व्याकरण कितना ग्रहण हुआ ये अर्थात जब हो जाता है पार कर लेता है कहते हैं कि उसके साथ जितना तादात में होना है ये तादात में छूट जाता है विज्ञानमय कोश को हमको जितना व्यवहार करना है वो जब हो जाता है और विज्ञानमय कोश का अंतिम व्यवहार है ये शास्त्र अध्ययन करना शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो जप ध्यान इत्यादि अन्य कोई साधन करेंगे फिर आगे चल करके लगेगा थोड़ा शास्त्र तो जानने से अच्छा होता हम है हमारे चीज़ हम लोग इतने बार सुने हैं अर्थात जीवन में अंतिम काल में आकर के कहते हैं इसे महाराज श्री कह रहे थे कि लगता है अब थोड़ा शास्त्र श्रवण करना चाहिए तो सारे जीवन अर्थात कोई जप ध्यान इत्यादि के चित्त शुद्ध हुआ तभी तो शास्त्र श्रवण में रुचि होती है तो कहते हैं विज्ञानमय कोश के द्वारा वो होता है क्योंकि अर्थ ग्रहण करवाने वाला ये विज्ञानमय कोष होता है इसका जब कार्य पूरा हो जाएगा तब तो इसे तादाद में छुट जाएगा इसलिए अर्थात तो समय जब है कहते हैं बुद्धि को लगा करके अध्ययन करना चाहिए उसे तो दुख होगा कहते हैं हाँ ठीक है हो दीजिए और बुद्धि में दुख हो करके फिर बुद्धि जब स्थिर हो जाएगा यो बुद्धे है परतस्तु सह बुद्धि को अतिक्रम कर जाएगा बुद्धि जब शास्त्र में लगते लगते स्थिर हो जाता है बिल्कुल स्थिति में रहेंगे स्वरूप स्थिति में रहेंगे विज्ञानमय आत्मानम उपसंक्रामीति एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामी अर्थात तो जब सुख होता है वो सुखों का भी साक्षी बन जाएगा कहा अच्छा ये तो विषय सुख हो रहा है एक पदार्थ कुछ ग्रहण हुए कुछ मन में चिंतन हुआ उससे सुख होता है कहते हैं ये सुख तो मैं जान रहा हूँ इससे भी उपसंक्रामती तदपि ऐसा श्लोको भवती इस विषय को कहने के लिए ये सब कोष से तादात्म्य hey, धीरे धीरे छूट जाता है जितना जितना अपने स्वरूप में निष्ठा दृढ़ होता है कोश से तादात्म्य हट जाता है अर्थात तो कोशों का जो कार्य उससे वो प्रभावित नहीं हो जाता यही कोषों का तादात्म्य हट गया निश्चय होता है हमको कोई कोष का अतिक्रमण हुआ कैसे निश्चय होगा कहते हैं कोष का जो कार्य है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता है यतो यो निवर्तन्ते अप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान् न विद्वान्ेति कतने एतं हाव न तपति किमह साधु नाकं कि पापम अकवमी स यं विद्वान्ते आत्मा स्मृणुते उैश एक आत्मा स्मृणुते येद इुपनिषद्ति नवमनवा ब्रह्मवल्ली इसके साथ यतो तो वाचो निवर्तनते जिससे वाणी निवृत्त हो जाता है यहाँ वाणी निवृत्त हो जाता है तब शब्द प्रयोग के लिए निमित्त ही नहीं रहा प्रवृति निमित्त नहीं है जिससे शब्द प्रवृति निमित्त नहीं रहने से यह प्रत्यावर्तन कर जाता है मन भी प्रत्यावर्तन कर जाता है अर्थात असंस्कृत मन इसको विषय नहीं बना पाता है आनंदम ब्रह्मणों विद्वान यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म पहले भी ये मंत्र विज्ञानमय में आया था ये बात मन मनोमय में आया था तो वहाँ आनंदम ब्रह्मण वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्य था तो हिरण्य का आनंद को जो अनुभव कर लेता था वो न विभेती कदाचन अर्थात ये जन्म मृत्यु तजन्य भय से वो मुक्त हो जाता था किंतु अविद्यात रहता था कारण रहता था यहाँ कहते हैं कि न विभेदी कुतश्चन कस्मादपि अपनी कारणात् यहाँ कारण भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म यहाँ कारण भी नहीं है और हिरण्यगर्भ कहते हैं कि वहाँ तो कारण है क्योंकि हिरण्य अगर शरीर है हिरण्य ज्ञानी है किंतु ज्ञानी अगर स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ व्यवहार करेगा तो अज्ञानी के दृष्टि से वहाँ हमको अविद्यालय से मानना पड़ेगा यहाँ किंतु जो ब्राह्मण विद्वान कहते हैं ये शुद्ध ब्रह्म इसमें कारण ही नहीं है भय का इसलिए न विभेति कुतश न कुतस्मात् कारणात् न विभेति कारण अविद्या नहीं रहा इस प्रकार की जो विद्वान है शुद्ध ब्रह्म में जो निश्चय है जिसको एतं ह वा न तपति इस प्रकार की विद्वान को पीड़ा नहीं देते हैं कौन कहते हैं पाप पुण्य ये पुण्य पाप ये अज्ञानी को पीड़ा देते हैं किंतु ज्ञानी को पीड़ा नहीं देते हैं अज्ञानी को किस प्रकार की पुण्य पाप पीड़ा देते हैं कहते हैं किमहंग साधु न अकवम हमको सत्कर्म करना चाहिए था हमको सात्विक गुण बढ़ाना चाहिए था हमने नहीं किया तो यह जीवन व्यर्थ हुआ इस प्रकार की वह दुखों को प्राप्त करता है पीड़ा प्राप्त करता है अज्ञानी मेरे को साधु कर्म करना चाहिए था किमहम पापम और अकर्मम पापम अर्थात शास्त्र निषिद्ध कर्म शास्त्र में जो कर्म करने के लिए निषेध किया गया है वो कर्म करता है तो पाप करता है और पाप ये पाप होने से धीरे धीरे अधिक उसमें संस्कार बढ़ेगा वो पाप अधिक करते रहेगा और धीरे धीरे अधिक गिर जाता है अंतिम काल में फिर पश्चात होता है अज्ञाने को किंतु तो ज्ञानी को इस प्रकार के पश्चात्ताप नहीं होता है कहते हैं स य एवं विद्वान एते आत्म स्पृणुते उभे ही एव एस एते आत्म स्पृणुत य एवं वेद जो ज्ञानी होता है य एवं विद्वान जो इस ब्रह्मतत्व को जानता है एते एते अर्थात पाप पुण्य ये दोनों आत्म स्पृणुते अर्थात आत्मानम अर्थात इसको आत्मदृष्टि से ही वो देख रहा है अर्थात ये पाप पुण्य ये कुछ मेरे से भिन्न नहीं है ये मेरे को प्रभावित कर देंगे वो नहीं कर पाएगा क्योंकि जो जिसका स्वरूप है जैसे अग्नि का स्वरूप हो गया कि प्रकाश रूप और दाह दाहक रूप तो अग्नि स्वयं स्वयं को दाह कर देगा नहीं करेगा तो उसका वो स्वरूप है इसी प्रकार के विद्वान जानता है कि पाप पुण्य कोई मेरे से भिन्न पदार्थ नहीं है अर्थात हमारी सत्ता से ही ये पाप पुण्य है विद्वान एते आत्मानम स्पृणुते उभे ही एव ऐस एते आत्मानम स्पृणुते अपने आप को ही इसी दोनों रूपों से वो देखता है ये जो पुण्य पाप वो मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ तो फिर मेरे को ये कोई प्रभावित नहीं कर सकते हैं जन्म मृत्यु का कारण ये नहीं होंगे एवं वेद जो है यह आत्मतत्व को जो ब्रह्म तत्व आनंद रूप जो कहा गया उसको जो जानता है अद्वैत ब्रह्म को ये पुण्य पाप तर्जन्य पीड़ा नहीं होता है क्योंकि पुण्य पाप ये मेरे से कोई भिन्न नहीं है अर्थात ये सब भी कल्पित पदार्थ है ऐसा जो जिसको निश्चय है इसके साथ यह ब्रह्मानंद बल्ली ये तैतरे तो उपनिषद का एक मुख्य अंश है आनंद का विचार हुआ और सार इसमें से यही ग्रहण करना है कि हमारे हृदय में ही ये उपलब्ध होता है हृदय अर्थात तो गुहा काश हृदय काश उसमें बुद्धि बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति और ये ब्रह्माकार वृत्ति कैसी हो जाएंगी कहते हैं आनंद का मीमांसा ये हमारे लिए उपाय बताया गया हमको ये सब जो छोटे छोटे सुख से जितना जितना हम होंगे विरक्त होंगे कहते हैं उतने उतने ऊंचा आनंद अनुभव होगा और साथ में हम शास्त्र का विचार भी कर रहे हैं तो फिर अंतिम में आनंदमय कोष इसका भी अधिष्ठाना अर्थात ये जो आनंदमय कोष का भी साक्षी बन जाएंगे जिस समय में सुख होता है उस समय में भी जान पाना अच्छा ये थोड़ा अच्छा लगता है जिसको ये स्थिति थोड़ा बहुत अनुभव होगा कि मेरे को सुख हो रहा है मैं जान रहा हूँ कहेंगे वो पहुँच गया उसी समय उसका बुद्धि हो जाएगी अच्छा ये सुखों को जो जान रहा है वही तो मैं ही आखिरी तो ये सुखों के साथ क्यों तादात्म्य कर रहा हूँ आनंदमय कोष का भी वो साक्षी है यह विचार करें अर्थात वैराग्य जितना जितना हम बढ़ाए उतने उतने हमारी अधिक गति होगी वैराग्य जितना जितना बढ़ेगा मन विषयाकार नहीं होगा मनो विषयाकार नहीं होगा तो ब्रह्माकारी होगा स्वाभाविक है आगे हैं भृगुबल्ली भ्रिगु भृगुर्वै वारुणि वरुणंग पितर उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तस्मात प्रोवाच अन्न प्राणंग चक्षु श्रोत्रंग मनोवाचम तं हो यतो तंगोवाच यूता जायन्ते ये न जीवन्ति यत् जाता जीवन यशंबी तजिज्ञास्व तद तद्रेति सपोतप्यत ब्रिगुर वै वारुणि वरुण सेपत्य वरुण का पुत्र है हे भृगुनामत नून उनका नाम है भृगु वरुणम पितरम उपससार वरुण पिता है पुत्र है पिता वरुण के पास उपससार उपपूर्वक गम धातु अर्थात शिष्य भावन गए शिष्य भावन गए।, गए कोई जिज्ञासा लेकर के पूछ रहे हैं भगवह ब्रह्म अधि ही ब्रह्म का हमको स्मरण करवा रहे एक स्मरण धातु है <coughs> ब्रह्म का हमको स्मरण करवाइए तस्म एक प्रवाच तस्म कस्म ब्रिगवे एक प्रोवाच क वरुण वरुण यहाँ आचार्य है भृगु यहाँ शिष्य है पिता पुत्र अभी वरुण उत्तर देते हैं अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मनोवाचम तो, अन्नम, अन्न तो अन्न अन्न शब्द से अर्थात अन्न से उत्पन्न होता है अन्न में स्थित रहता है अन्न में लीन हो जाता है ये कौन सा कोष होगा अन्नमय कोष शरीर अन्न से देना है आगे प्राण प्राणमय कोष अन्नमय कोष का अंदर में रह करके अर्थात ये भोगता है भोगता अर्थात यहाँ वो जो सब अन्न शरीर में ग्रहण होते हैं उसको ये पचाता है इसलिए अत्रिस्थानीय है अत्ता है अन्न को ग्रहण करने वाला होता है आगे चक्षु श्रोत्र मनो ये सब हो गए उपलब्धि का द्वार इसके द्वारा ज्ञान करता है और वाचम बाग इंद्रिय ये भी, ये सब द्वार द्वारा अर्थात ब्रह्म उपलब्धि का द्वार है यह जब विषय ग्रहण होते हैं विषयाकार ज्ञान होता है ये किसके लिए होता है ये जो बुद्धि में वृत्ति होती है ये वृत्ति किसका आवश्यकता किसकी आवश्यकता है कहते हैं वही साक्षी उपलब्धि का अर्थात ब्रह्म उपलब्धि का ये द्वार है इंद्रिय कार्य कर रहे हैं तो कोई ना कोई इंद्रियजन्य वृत्ति का उपलब्धता साक्षी है यह अनुमान से भी सिद्ध करते हैं तंग ह उवाच तम अर्थात भृगुम उवाच वरुणा ने कहे इतना कहे और कहते हैं यतो येन यूता जायते ये न जाता ने जीवंती यद प्रयंतज्ञासव तद तद्ब्रह्म यूता जायते जिससे यह भूत उत्पन्न होते हैं तो भूत भूत उपलक्षित ये सब शरीर भी ले करके और ये न जाता नहीं जीवंती जो जन्म हुए किसका जन्म हुआ भूतों का ये भूत भी जिसके जिसके चलते जीते हैं अर्थात अपने स्थिति को प्राप्त करते हैं और यंती अभिशम बिसंती तो प्रयंती ये स्तरंत हैं तो जिसको प्रवेश करते हुए अभिता संबिशंति पूरा पूरा उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो प्रवेश करते हुए पूरा पूरा अर्थात तादात्म्य भाव न प्रवेश कर जाते हैं अर्थात अपना भेद नहीं रख पाते हैं जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं तो वही ब्रह्म है जहां से उत्पन्न होते हैं जिसमें स्थित रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं वही ब्रह्म है तद तो वि उसी को ही आप जानने का उद्यम करिए ब्रह्म तो है ब्रह्मी वही ब्रह्म है तो जिससे उत्पन्न होते हैं जिसमें स्थित रहते हैं जिसमें लीन होते हैं वो शुद्ध चैतन्य होगा ना ईश्वर होगा शुद्ध चैतन्य किसी का कारण बन जाएगा नहीं होगा अर्थात यहाँ कहा जाता है कि ये तो आप ईश्वर का ही बात कहते हैं तो कहते हैं ईश्वर का बात कहते हैं शुद्ध चैतन्य और ईश्वर ये दोनों में अंतर क्या है माया और उपाधि अधिक आ है कहते हैं कि यह जो माया है यह ब्रह्म का कोई अर्थात नित्य इसका अंश नहीं है जैसा कहा जाता है कि काष्ठ छेदन करने के लिए कुठार आवश्यक है ये केवल कुठार से छेदन हो जाएगा हाथ पकड़ करके अगर स्थिर हो करके खड़ा रहेगा छेदन हो जाएगा नहीं होगा क्या आवश्यक है उद्यमन निपातन आवश्यक है तो जब हम विचार करते हैं कुठार को कुछ कहते हैं और उद्यमन निपातनों को कुछ अलग शब्द से कहते हैं कुठार को क्या कहते हैं कर्ण और ये उद्यमन निपातनों को व्यापार स्थानीय कहते हैं तो ये कुठार और उद्यमन निपातन दोनों मिलकर के ही काष्ट का छेदन होगा इसी प्रकार की शुद्ध चैतन्य और ये जो माया ये माया को व्यापार मान लिया जाएगा इसका तो उत्पत्ति नहीं होती है कहते हाँ इसका उत्पत्ति नहीं होती है उस दृष्टि से आप न्यायिकों का व्यापार लक्षण घटाएंगे तद्जन्य तजन्य जनकत्व तो, कहेंगे वो तद्जन्य तो उस प्रकार के मत लीजिए तद आश्रितत्व तो ले लीजिए ये माया का आश्रय कौन है ब्रह्म तो उसमें आश्रित हो करके ये जगत का जनक होता है अर्थात तो माया जैसे उद्यमन निपातन ये कुठार का अविच्छिन्न अंश है सर्वदा रहेगा उद्यम निपातन कुठार के साथ नहीं रहेगा इसी प्रकार की माया को व्यापार स्थानीय मानिए तो मानने से कहते हैं यथो व ही मानिए कहने से शुद्ध ब्रह्म को आपको लेना है किन्तु तो माया विशिष्ट का ज्ञान होने से क्या लाभ हो जाएगा सुसुप्ति में तो रहते हैं उस अवस्था में शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए कहते हैं कि माया को व्यापार कहते हैं जो कुठार क्या है पूछने से कहते जो उठ रहा है गिर रहा है वो कुठार है तो माया के द्वारा यह ब्रह्म का ज्ञान करवाना है तो यत कहने से शुद्ध चैतन्य ही जगत का कारण माना जाएगा किंतु माया व्यापार स्थानीय होगा सहकारी होगा ऐसे विचार वहाँ दिखाते हैं तद विजिज्ञासस्व पिता कहते हैं उसी को जानिए और इति वही ब्रह्म है स तपो तप्यत अभी कहने से सह भृगु अब भृगु जाकर के तपस्या किया क्यों कहते हैं तपस्या ही सभी प्राप्ति का साधन है सबसे बड़ा साधन है महत साधन है इसलिए पिता ने उसको उपदेश किए कि आप तपह करो सपस्तवा वो हो किया जितने सारे साधन है ये सबसे ऊंचा साधन हम लोग बार बार भी विचार करते हैं ना मनसैश्चेन्द्रिया चैकाग्र परम तप ज्यायह सर्वधर्मेभ्यो सर्वधर्मेभ्यः सर्वधर्मेभ्य सधर्म परमो मत व्यास का वाक्य है व वा। मन और इंद्रिय का एकाग्र करना ये सबसे ऊंचा तप है तो यह तप होने के बाद क्या करना है कहते हैं अन्य व्यतिरैकादि चिंतनम व तपोभववे व्यासजी जो तप कहते हैं बार्तिकार भगवान कहते हैं उसके आगे हर एक तप है क्योंकि चित्त अगर एकाग्र हुआ तो करेंगे क्या कहते हैं शास्त्र का वेदांत का विचार करें अन्वय वित्रय को विचार करें जागृत अवस्था में हम भी जानते हैं हम है और स्थूल पदार्थ को देखते हैं किंतु स्वप्न अवस्था में स्थूल पदार्थ का ग्रहण होते हैं नहीं होता है किंतु जानने वाला हम रहते हैं तो इंद्रिय नहीं है किंतु हम है इसलिए हम इंद्रिय से अर्थात संबद्ध नहीं है इस प्रकार की विचार करें ये सब तपस्या हैं ये जो शास्त्र का विचार वेदांत शास्त्र का विचार ये सबसे उच्च कोटि का तपस्या है यह तपस्या जो कर रहे हैं वो शरीर को लेकर के तपस्या मन को लेकर के तपस्या उसमें रुचि नहीं रखनी चाहिए शरीर को लेकर तपस्या अर्थात शरीर को पीड़ा देना ये भूखा प्यासा ज़्यादा करवा देना वो सब नहीं है मन को ज़्यादा तपस्या करना ये जप इत्यादि अधिक लगना उसमें वो नहीं अगर हमको रटना है मतलब मन को लगाना है कहते हैं शास्त्र का पंक्ति रटना है श्लोक रटना है सूत्र रटना है ये सब हम काम में लगाएं और मन को केवल कोई मंत्र जप इत्यादि करें कहते हैं वो भी चित्त को एकाग्र करेगा किंतु मंत्र जप के बाद बुद्धि को स्थान नहीं मिलेगा चलने के लिए बुद्धि कुंठित हो जाती है यहाँ एक विद्यार्थी थे वो कहते थे तो गुरु उसको बोले कि आप कैलाश जाओ तो वो बोला नहीं मैं तो जप करूंगा बोले नहीं उसे बुद्धि कुंठित हो जाती है उनका गुरु जी यहाँ अध्ययन किए थे बोले जपो जो करेगा और हम लोग सुने हैं एक महात्मा थे वो कहते थे जपी तपी गपी उनसे विद्या ना हुई <laughs> कहते अधिक जप तो करने वाले हैं अधिक ये तप करने वाले जपी तपी और गपी गपी तो नाश हो गएंगे अर्थात अधिक गप्पे मारने वाले उनसे विद्या नहीं होती हैं तप करना है तो हमको बुद्धि को लेकर के तपस्या करना है शास्त्रों को विचार करना है अभी भृगो जाकर के विचार करते हैं अन्नम ब्रह्मेति व्यजात अन्ना देव खलमा भूता जीवन्ति अन्नं जाता जीवंती इति प्रयंत पुनरेव वरुण पितरं उपससार अदि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत सपस्त अन्नम ब्रह्म इति ब्रह्मत तबी अजानत अजानत का कर्ता कौन है किसने तपस्या किया है भृगु तो वो तपस्या करके विचार करके जाना अन्नम अन्नम अर्थात भूतपंचक का का समि जो विराट अन्न शब्द से उसको कहा जाता है भूत पंचक जो पंचीकृत भूत इसका समष्टि बेजानात क्यों कह के अन्ना देव खलुमानी भूतानी जायंत ये जो भूत पंचक है यही पंचीकृत भूत पंचक इसी से ही तो सब शरीर उत्पन्न होते हैं और ये शरीर जब तक रहेंगे पंचीकृत पंच महाभूत में रहेंगे अरे कहते हैं खलु ईमानी भूतानी जायते अन्य न जाता नहीं जीवंती जो ये शरीर सब उत्पन्न हुए वो अन्न से ही स्थित रहेंगे अन्न शब्द से किसको ले रहे हैं पंचीकृत जो भूता हैं विराट उनका समष्टि है विराट और अन्नम प्रति अभिसंभीति ये सब शरीर नाश हो जाएगा तो किसमें अपचीकृत में जाएगा शरीर जब नाश हो जाएगा किस में जाएगा पंचीकृत में ही जाएगा तो उसी को अन्न शब्द से कहा जाता है अन्नम प्रति प्रयंती अभिषम भी संी भूतों के साथ पुनः एक हो जाएगा इसलिए हम लोग सामान्यतः कहते हैं ना मिट्टी से बनता है मिट्टी ही है और जब नाश हो जाएगा अब मिट्टी ही बन जाएगा और उसको सुबह से शाम तक लेकर के सजाते रहना <laughs> तो इसी कहते ना कि भस्म व्यवहार करिए वो जो आजकल कुछ ना कुछ लगा देते हैं ना कहते हैं ये सब आलसीबुद्धि है लगा देते हैं पानी भी जरूरत नहीं होता है, कहते हैं कुछ गोपीचंदन कुछ कह देते हैं ना उसमें पानी भी जरूरत नहीं होता ऐसे हम सुना है हम व्यवहार नहीं क्या जानते <laughs> तो वो सब वो सब व्यर्थ कहते हैं भस्म ही लगाना है वो स्मरण दिलाया गया मीटी ही मिट्टी है इसको स्मरण दिलाने के लिए भस्म लेपन करना है ये जो हम लोग वस्त्र धारण करते हैं कहते हैं उसमें हम लोग नया जितना भी चकाचक वस्त्र ले आओ हम लोग क्या करते हैं बाल्टी में क्या डालते हैं मीटी ही डालते हैं नहीं नहीं वो अच्छा नहीं दिखता है <laughs> ये अच्छा दिखने के लिए नहीं है सर्वदा स्मरण करवाए कि मिट्टी ही मिट्टी है तो जो पहनते हैं वो भी मिट्टी है बाकी शरीर भी मिट्टी है सब मिट्टी है ये जितना स्मरण रहे फिर इसमें महत्व बुद्धि नहीं होगा तद विज्ञा यचार करके जान लिए कि ये पंचीकृत यही सब है यही उत्पन्न होते हैं यही स्थिति है, है इसी में ही सब नाश हो जाते हैं जान लिया कि यही तो ब्रह्म है पुनर एव वरुणम पितरम उपससार आप तो जान लिए फिर क्यों पिता के पास जा रहे हैं आचार्य के पास उनको यह संदेह हुआ अभी यह जो अन्न है पंचीकृत ये जो पंचभूत है इनकी भी तो उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति होती है तो ये ब्रह्म कैसे हो जाएगा इस प्रकार की संशय होने से पुनः जाकर के आचार्य पिता को कहते हैं अधि ही भगवो ब्रह्मेती अर्थात हमको तो यह निश्चय नहीं हुआ अभी हमको संशय हो रहा है तंग हो वाच पिता अभी कह दिए तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व आप ब्रह्म को तपस्या के द्वारा जानिए तपह बार बार पिता वही रहे हैं क्योंकि साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन है जब तक निश्चय नहीं हो गया तब तक पिता कहेंगे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तप ही करते रहे अर्थात विचार करते रहेंगे जब तक हमको निश्चय नहीं हो जाता है हम ही वो ब्रह्म है तपसा ब्रह्म विजिज्ञाससो पिता कहते हैं तप ही करिए तपो ब्रह्मेति तपिता पिता ये बात कहते हैं तपो ब्रह्मेती अर्थात ब्रह्म ये साध्य है और तपो साधन है तप ब्रह्म साध्य है अर्थात अज्ञान निवृत्ति ये साध्य है और तपो उसके लिए साधन है साध्य साधन को एक करके कह दिया गया तप अर्थात वेदांत विचार करने से ब्रह्म का अनुभूति होती है स तपो तप्यत पुन भृगु जा करके तप किए अर्थात और विचार किए यह जो अन्न है अर्थात भूतपंचक है यह तो नित्य नहीं है यह भूतपंच का आश्रय कौन है यह भूतपंच का किसमें स्थिर है इस प्रकार की स तपस तपस्तवा उसने विचार किया इस प्रकार की आगे और भी सब दिखाएंगे कैसे विचार करके हम एक एक स्तर को पार करते हैं तादत में छूटता है अभी यहाँ तक ओ संगनो मित्रह मित्र सं वरुण संग नो भगव्रो बृहस्पति संग नो विष्णु ऋरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु मे व वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मा पशा ऋत वे सत्य वजिष तद वक्ता हम अवतु वक्ता ओ शाति शांति